एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करत्या प्रकाश की भूमिका में चार बातें लिखी हैं किसी वाक्य को समझने के लिए चार बातें जानना आवश्यक है एक है आकांक्षा योग्यता तीसरी आसक्ति और चौथा तात्पर्य वो व्यक्ति इन चार बातों को जान लेता है वो ठीक अर्थ को समझ पाएगा वाक्य का अर्थ ठीक समझ पाएगा तो आकांक्षा का अर्थ है किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकाक्षा परस्पर होती है इसका मतलब हुआ कि की जबी कसी विषय बात कही जाती है वक्ता को कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है बिना शब्दों के वो वाक्य बोल नहीं सकता वक्ता को शब्दों की आवश्यकता है शब्दों को वक्ता कवश्यकता शब्द बिना वक्ता के बोले नाही जा सकते और वक्ता बिना शब्दो के अपनी बात कह नहीं पायगा इसलिए वक्ता को और शब्दो को एक दूसरे की आवश्यकता होती आहेकता काम है, का है आकाक्षा एक बा दूसरी है हां अभि और एक बाई की वक्ता और वाक्य शब्द च दूसरा ये है कि वाक्य में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को आपस में एक दूसरे की आवश्यकता होती है, ये दूसरा भाग है इसका, लिखा है ना वाक्यस्थ पदों की परस्पर आकांक्षा होती है, तो जैसे किसी ने बोला रम और आगे कुछ नहीं बोला तो आप और जब तक क्रिया शब्द नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं तो रामकर्ता शब्द को क्रिया शब्द की आकांक्षा है आगे भी तो बोलो राम आगे पूरा करो वाक्य तब पता चलेगा क्या कहना चाहते हैं राम गया राम आया राम सोया राम हसा राम रोया जो भी है वो पीछे वाक्य बोलोगे शब्द बोलोगे तभी अर्थ समझ में आएगा नहीं तो अर्थ समझ में नहीं आएगा तो राम आया राम शब्द को आया शब्द की आवश्यकता है आया शब्द कोम शब्द की आवश्यकता अगर इतनाही कहदे आया तो समज मे आयगा कोण आया और इतना ही बोलें राम और पीछे वाला नहीं बोलें तो भी समज मे आयगाल दोन शब्द कोश्यकता कर्ता शब्द भी बोल शब्द भी बोल फिर रामने बस आगे कुछ नहीं बोला तो समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं तब यह बोलना होगा राम ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मारा इन सारे शब्दों को एक दूसरे की आवश्यकता है जब तक यह सारे शब्द नहीं बोले जाएंगे तो वाक्यार्थ स्पष्ट नहीं होगा कि क्या कहना चाहते हैं ठीक हो गया यह है आकांक्षा अर्थ दूसरी बात है योग्यता योग्यता वहाती है कि जिससे जो हो सके जैसे जल से सिंचना जिस वस्तू से जो कार्य सिद्ध हो सकता है वैसा ही कहना, तो वैसाही कहनाग्यता है वाक्य मे वाग्यता ठीक है जैसे जल से सिंचा हो सकती है, तो किती व्यक्तीने का की हमारे दादाजी खेळ मे जलसे सिंचाई करतेस वाक्य मे योग्यता ठीक है और कोई कहेाजी खे मे अग्निसे सिंचाई करते योग्यता ठीक नाही तो किती पुस्तक मे लिखाय की व फने ब्रह्मा जी की नाभी मेसे एक मनुष्य पॅदा होग्या अकता हो नाभी मेसे कोण कान मेसे पॅदा होगा कोण नाक मेसे पॅदा होगा बसी ॲसी बात लिखी तर इथे पता चलता वाक्य योग्यता ठीक नाही क्यकी नाक मे पॅदा नाही होता कान में से कोई पैदा नाही होता नाभी मेसे कोई पैदा नाही होता ये है योग्यता का अर्थ तो जिस वस्तु से जो कार्य सिद्ध हो सके वैसा ही कहना ऐसा कहेंगे तो वाक्य में योग्यता ठीक है अन्यथा योग्यता नहीं है तो अर्थ का अनर्थ होगा तीसरी बात है आसक्ति योग्यता सावधानी से बोलना पड़ेगा और श्रोता को भी दोनों को सावधान रहना पड़ेगा तभी वाक्यार्थ समझ में आएगा वक्ता भी ठीक बोले श्रोता भी ध्यान देगी क्या बोला जा रहा है और हनुमान जी के बारे में बताते हैं, उन्होंने सूर्य को निगल लिया मुह में, में, <laughs> में रख लिया अब बताओ हनुमान जी सूर्य को निगल सकते मुंह मे रकते तीन लोक भय अंधकारो हनुमान जीने सूर्य कोंह मे रिया तीन लोक मे अंधकार होसी ॲसी गप्पे मार रखी तो ये वाक्य मे योग्यता नाही तीसरी बाक्ती अर्थ है जिस पद केस का संबंध हो उसी के समीप पद का बोलना व लिखना पद का अर्थ है शब्द तो वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं तो जिस शब्द का जिस शब्द के साथ संबंध हो उस शब्द को उसी के साथ जोड़ करके लिखना बोलना तो यह है आसक्ति आसक्ति का अर्थ है निकटता सीधा शब्द है निकटता तो जो शब्द जिससे संबंध रखता है उसको उसके निकट जोड़ो तो अर्थ ठीक समझ में आएगा उदाहरण के लिए एक चोर जेल में से भाग रहा था कैदी जेल तोड़ के भाग रहा था तो थानेदार ने देख लिया जेलर ने कि ये तो भाग रहा है तो आगे सिपाही खड़े थे पुलिस के उनको आवाज लगाई पकड़ो मत जाने दो पकड़ो मत जाने दो उन्होंने पकड़ा नहीं और वो चोर कैदी भाग गया भाग गया रोका नहीं तो जेलर ने आके उसको डांट लगाई पुलिस वालों को अरे मैंने कहा था तुमने पकड़ा क्यों नहीं बोले साहब आपने ही तो कहा था पकड़ो मत जाने दो पकड़ो मत जाने दो इसलिए हमने नहीं पकड़ा आपने ही तो कहा था अरे मूर्खो मैंने ये थोड़ी कहा था मैंने कहा था पकड़ो मत जाने दो अब देखो अर्थ का न हो गया ना उलट गया ना पकड़ो मत जाने दो मैं तो यह कह रहा था और तुमने समझा पकड़ो मत जाने दो तो ये मत शब्द का संबंध इधर जोड़ेंगे तो भिन्न अर्थ होगा इधर जोड़ेंगे तो भिन्न अर्थ होगा इसका नाम है आसक्ति तो दिमाग लगाओ कि शब्दों को किस शब्द के साथ जोड़ा जाए किस शब्द को किसके साथ जोड़ के अर्थ बनाया जाए वो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा इसका नाम है आसक्ति अगर आप आसक्ति ठीक रखेंगे तो वाक्यार्थ ठीक निकलेगा आसक्ति बिगड़ जाएगी तो वाक्यार्थ उलट जाएगा जैसे पकड़ो मत जाने चौथी बात्पर्य जिसकेल वक्ताने शब्दोच्चारण लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना तापर्य का मतलब है अभिप्राय एक वाक्य बोला जा सकता कै अभिप्राय हो सकते कै उ अभिप्राय हो सकते हैं। तो वक्ताने जिस अभिप्राय से जो बा उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए वही अभिप्राय लेना चाहिए ना कि कोई दूसरा यदि वक्ता कुछ और कहना चाहता है और आप उसके वाक्य से कुछ और अर्थ निकाल रहे हैं तो यह अन्याय है वक्ता और लेखक के साथ अन्याय है तो यह उचित नहीं तो आपको वाक्यकार समझ में नहीं आएगा आप भटक जाएंगे कहीं कहीं पहुंच जाएंगे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आया आपके घर पर और आपने उसको स्वागत किया नमस्ते किया बिठाया आई आई नाश्ता की नाश्ता है, हैसी अभि जी, अभी तो मी करता नमस्ते अर्ज क्या हुआ कुछ देर मे करता अभिप्राय भी अभि भूक नाही मुर मे करता हा परिसहा की कुठ देर मे करता ॲस कहद्या अभि करता और आपण तो मना करश्ता नाही करेगे तो आपने फिर दूसरी बार पूछा ही नहीं स्वामी जी रोज सवाल में ऐसे बहुत होता है तो यही तो मतलब कुछ कहना चाहते हैं आगे वाला कुछ और अर्थ निकाल लेता बस तो यही इसलिए गड़बड़ होती, होती है इसलिए भ्रांति होती है संशय होता है व्यवहार बिगड़ता है वो कहता आपने ऐसे ही तो कहा था कि नाश्ता नहीं करूंगा <coughs> फिर वो कहता मैंने ये थोड़ी कहा था नहीं करूंगा मैंने कहा था अभी तो नहीं कर सकता इसका मतलब है थोड़ी देर बाद तो कर सकता हूं और आपने दूसरी बार पूछा ही नहीं ये तो व्यवहार ठीक नहीं है एक ने कहा दूसरे को मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नाही क्या मतलब <laughs> मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नाही इसके दो अर्थ हो सगळे एक तो कि मूर्ख तो मै पर तुम्ही जितना नाही हुमसे कम मूर्ख है <laughs> तुम्ही जैसा मूर्ख नाही हर्थात मूर्ख तो मै पर उत्तना नाही हा जित्र तुम हो दुसरा अर्थ आहे की तुम मूर्ख हो मी तुम्हारे जैसा थोडी ह मैं तो बुद्धिमान हूं मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख छोड़ी हूं तुम जेब कटवा के आए ट्रेन में और बस में मेरी आज तक जेब नहीं कटी तो मैं तुम्हारा जैसा मूर्ख छोड़ी हूं मैं तो संभाल के चलता हूं अपनी जेब की सुरक्षा रखता हूं आज तक मेरी जेब कभी नहीं कटी तो वक्ता के दोनों अर्थ हो सकते हैं अभिप्राय दोनों हो सकते हैं तो जो श्रोता है उसको ये देखना है कि वक्ता ने किस अर्थ में ये बात कही वो अपने आप को आधा मूर्ख स्वीकार कर रहा है या बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा बस इसका नाम तात्पर्य है तो इस तात्पर्य को जो व्यक्ति नहीं समझता वो अर्थ का अनर्थ करेगा और फिर उसको न पुस्तक का लेख समझ में आएगा न वक्ता का प्रवचन समझ में आएगा इस जगह पर मुहावरे की भाषा बोली जाती है लोहे के चने चबाना दुश्मन के दांत खट्टे कर देना क्या दुश्मन के मुंह में इमली डालेंगे <laughs> इमली डाल के दांत खट्टे करेंगे अब एक व्यक्ति ने कहा भाई तुम दुश्मन के दांत खट्टे करो इतने आलसी क्यों बैठे हो दुश्मन के दांत खट्टे करो क्या बाजार में इमली की शॉर्टेज चल रही है आजकल कैसे करेंगे <laughs> इमली मिलती नहीं कैसे दांत खट्टे करेंगे तो इसने वक्ता का तात्पर्य नहीं समझा उसका अर्थय था कि इमली खरीदो और उसके मुंह में डालो तो इस प्रकार से चार बातें हमको ठीक तरह से समझनी चाहिए जो इन चार को ठीक समझता है वो वाक्यार से ठीक समझेगा अन्यथा वो भटक जाएगा फिर वो उल्टा सीधार से निकालेगा और झूठा रोक लगाएगा कि देखो साहब फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा है अब भाषा विज्ञान को नहीं समझते पढ़ते लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं और मन भी शुद्ध नहीं ईमानदारी से बात का अभिप्राय निकालते नहीं बस इसलिए झगड़े होते हैं इसलिए रोज ये संशय भ्रांति मारामारी झूठे आरोप धोखेबाजी रोज इसीलिए चलती है ये हा बोलिय शिष्यस्त श्लोक हा प्रक्रिया भूमता हा हा जोचेशरा शुद्ध हा सिद्धांत हे है दुसरा समोल्लासन हा दुसरा समोल्स दुसरा ही ग्रोह प्रेतस हा निच लिखा दस दिना शुद्ध होता प्रेत का अर्थ तो हो गया मृतक शरीर डेड बॉडी उसका नाम है प्रेत इण इन, इन गत धातु इण गत उससे प्रपूर्वक इन गत से क प्रत्यय किया प्रेतः गच्छती चला गया गतः प्रेतः गत यहां से चला गया आत्मा शरीर छोड़कर चला गया शरीर बचा हुआ है। ये शरीर का नाम है प्रेत अब इसको अग्नि संस्कार कर दिया प्रेत का डेड बॉडी जला दिया तो गुरु का जो वो शिष्य था प्रेत हार प्रेत को शरीर को उठाने वाला मृतक शरीर को वो लिखा है दसवें दिन शुद्ध होता है तो इसका अर्थ यह है कि गुरु के प्राणांत होने पर शिष्य को दुख तो होता ही है क्योंकि उससे थोड़ा बहुत राग तो होता ही है राग के कारण उसको दुख भी होता है कि हमारे गुरु चले गए कितनी अच्छी अच्छी बात सिखाते थे कितनी अच्छी विद्या देते थे तो उसको थोड़ा मानसिक क्लेश होता है कष्ट होता है दुख होता है तो वो बेचारा धीरे धीरे रोज उस पर मनन करता है चिंतन करता है कुछ शांत रहता है मौन रहता है ईश्वर से प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे उसका मानसिक शोक संताप दस दिन में ठीक हो जाता है तो यहां दसवें दिन शुद्ध होने का मतलब उसका मन शुद्ध हो जाता है उसका जो शोक है वो दस दिन तक पूरा हो जाता है और फिर इसलिए वो परम्परा चल गई चलो वही दसवें दिन कहीं बारहवें दिन कहीं तेरहवें दिन कहीं चौदवें दिन मरने के बाद लोग बैठते हैं और 12, 13, 14 दिन तक लोग आते रहते हैं मिलते रहते हैं सांत्वना देते हैं शोक संवेदना व्यक्त करते हैं उससे थोड़ा बेचारे को हिम्मत आती है उत्साह मिलता है धीरे धीरे 10, 12 दिन में नॉर्मल हो जाता है सामान्य हो जाता है फिर पहले की तरह चलना फिरना खाना पीना पढ़ना लिखना सारे व्यापार शुरू हो जाते हैं तो यहां शुद्ध का मतलब है उसका मन शुद्ध हो जाता है उसका कष्ट क्लेश दूर हो जाता है ये अभिप्राय लोग इसको समझते हैं हाँ लोग ऐसा समझते हैं कि दस दिन तक वही भटकती रहती है उसी घर में मंडराती रहती है चक्कर लगाती रहती है कोई बारह दिन कोई तेरह दिन ऐसे ऐसे मानते तो वो ठीक नहीं है और कुछ नहीं हो गया अब योग दर्शन पे आ जाए चलिए योग प्रथम पार सूत्र संख्या एकोन विन्शती। एकोन विंशति उन्नीसवा सूत्र पढ़ेंगे सत्रहवें सूत्र में बताया था सम्प्रज्ञा समाधि चार प्रकार की अठारहवें सूत्र में बताई असंप्रज्ञा समाधि अब कहते हैं बोलिए स खलु अयम द्विविध द्विध उपाय प्रत्ययो उपाय प्रत्ययच स खलु भवप्रत्यय। अयम असंप्रज्ञात समाधि वह जो अभी बताई थी अट्ठारहवें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि वो द्विधा दो प्रकार की है एक है उपाय प्रत्यय और दूसरी है भव प्रत्यय प्रत्यय शब्द का अर्थ यहां है कारण ज्ञान भी होता है कारण भी होता है तो उपाय प्रत्यय का अर्थ हुआ उपायों के कारण से प्राप्त की गई स्टेप बाय स्टेप एक दो तीन चार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये उपाय प्रत्यय हो गई इन उपायों से स्टेप बाय स्टेप साधनों से भव प्रत्यय का अर्थ है भव का मतलब संसार वो का अर्थ है संसार आप जानते हैं लोग कहते हैं भव सागर को पार करो तो ये संसार सागर है एक इसको समुद्र की उपमा दी गई है कहीं समुद्र के रूप में कहीं नदी के रूप में कहीं और किसी रूप में ऐसे ऐसे संसार के बारे में बातें कही जाती है तो भव का एक अर्थ हो गया संसार और प्रत्यय का अर्थ है कारण संसार की घटनाओं के कारण व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है और उस वैराग्य से वो आगे बढ़ते बढ़ते असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है तो उसको जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई ये भव प्रत्यय समाधि ये समाधि का विशेषण इस कारण से प्राप्त होने वाली असमप्रज्ञात समाधि और उपाय प्रत्यय जो थी वो उपायों के कारण से स्टेप बाय स्टेप उस तरह से प्राप्त हुई तो ये दो तरह की असम्रज्ञात समाधि है ऑप्शनल है हाँ ऑप्शनल है हरेक की स्थिति अलग अलग है किसी को भाव प्रत्यय हो जाती है किसी को उपाय प्रत्यय होती है भाव प्रत्यय किसको होती है जिसके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार है बहुत सारे अच्छे जन्मों के बहुत सारे संस्कार है ढेरों तो वो संस्कार जो संपत्ति है वो उसके साथ आई हुई है और संसार की किसी घटना को देखकर वो संस्कार जग जाते हैं और उसको वैराग्य हो जाता है और वो इस वैराग्य से आगे बढ़ते बढ़ते असम्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है उसको होगी भव उसी को हो होगी जिसके पूर्व जन्मों के बहुत सारे संस्कार हैं जिन जिनको घटनाएं देखकर वैराग्य हुआ हाँ महात्मा बुद्ध को भी घटनाएं देखकर हुआ महर्षि दयानंद को भी बहन की मृत्यु देखी चाचा की मृत्यु देखी घटनाएं देखकर वैराग्य हो गया वो भी चले गए छोड़कर तो संसार की घटनाओं के कारण से जिनको तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ फिर वैराग्य हुआ और वो वास्तव में समाधि तक पहुंच गए उनकी होगी बहुप्रत्य समाधि और कई लोगों को घटनाएं तो देखी उससे ज्ञान भी उद्बुद्ध हुआ वैराग्य भी हुआ पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाए 20 मील गए 30 मील गए 50 मील गए 100 तक नहीं पहुंचे कोई बात नहीं फिर भी उतना तो अच्छा ही है जितना हुआ उतना तो अच्छा है 30, 40, 50 मील तो पार किया बाकी और अगले जन्म में करेंगे ऐसे धीरे धीरे आगे प्रगति होती है तो जिसने पहले बहुत सारी संपत्ति जमा कर रखी है वो तो इस जन्म में घटनाओं से पहुंच जाएगा जिसकी पिछली संपत्ति कम है तो हो सकता वो न भी पहुंचे कुछ दूर तक जाएगा बाकी और आगे करेगा इस, इस तरह से अभ्यास करता रहेगा तो यहां पर अब उन्नीसवें सूत्रों बताएंगे हा पंक्ति थोड़ी सी और बाकी भूमिका की तत्र उपाय प्रत्ययोग उपाय योगी नाम भवती अब यह वाक्य यहां जच नहीं रहा ये वाक्य यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि अब सूत्र तो अभाव प्रत्ययगा फिर ये उपाय प्रत्यय बीच में आ गया वाक्य तो ये ठीक नहीं लगता इसलिए इसको हम यहां से छोड़ देते हैं और इसका अन्वय यू करेंगे उपाय प्रत्यय और भवप्रत्ययश्च ये भूमिका के शब्द हो गए तो उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दो तरह की समाधि है असम उसमें से अब प्रत्यय की चर्चा यहां आती है इस टुकड़े को फिर अगले सूत्र में ले जाएंगे तो लगता है वहां से मिसप्रिंट होकर यहां आ गया कभी कभी ऐसा हो जाता है तो सूत्र बीस उन्नीसवा बोलेंगे भव प्रत्ययो विदेह विदेह प्रकृति प्रकृति, प्रकृति लया नया अब भव प्रत्यय तो है समाधि का नाम वो असम प्रज्ञात समाधि जो संसार की घटनाओं के कारण से प्राप्त हुई उसका नाम है भव प्रत्यय समाधि आगे दो शब्द है विदेह और प्रकृति लय ये नाम है योगियों के दोहराइये क्या बात भाप्रत्यय समाधि है हाँ तो भव प्रत्यय समाधि का नाम विदेह प्रकृति लय योगियों का नाम तो विदेह प्रकृति लया नाम योगी नाम जैसे वामदेव mm -hmm. हाँ वामदेव आदि वामदेव तो पर्टिकुलर नाम था ये नाम नहीं है ये कैटेगरी है विदेह और प्रकृति लय योगियों की भवप्रत्यय समाधि होती है सूत्रकार हुआ अब विदेह क्या है प्रकृति लय क्या है उसकी व्याख्या सुनिए ऐसे तो विदेह का एक अर्थ होता है देहरहित विदेह परंतु वैसा अर्थ करेंगे तो उसकी देह रहित व्यक्ति की तो समाधि लग नहीं सकती इसलिए थोड़ा अर्थ बदलना पड़ेगा सिद्ध साहित्य में सन्यासी के लिए एक शब्द आता है विगृह विगृह गृह रहित जिसने अपना घर छोड़ दिया त्याग कर दिया वो विगृह हो गया ठीक है घर से अलग हो गया पर सोता तो वो भी कहीं घर में, में ही है रात को तो किसी के घर में ही सोएगा सोता तो घर में ही है उसका अपना घर नहीं है विगृह का अर्थ है अपना घर नहीं है दूसरे के घर में सोता है फिर भी वो विगृह ऐसा कहा जाता है तो इसी तरह से विदेह इसका अर्थ देह रहित ऐसा नहीं करेंगे है तो देह में पर देह को अपना नहीं मानता दूसरे का मानता है। जैसे सन्यासी जिस घर में सोता है उस घर को अपना नहीं मानता दूसरे का घर मानता भाई मैं दूसरे के घर में सो रहा हूं एक दिन दो दिन चार दिन चलो फिर आगे फिर आगे चल देंगे तो सोता तो घर में ही है पर उस घर को अपना नहीं मानता इसी तरह से ये विदेह योगी रहते तो देह में पर इस देह को अपना नहीं मानते ईश्वर का मानते वो है विदेह योगी ठीक हो गया हो तो ऐसे विदेह योगियों की बहु प्रत्यय समाधि होती है जो इस बात पर बहुत अधिक जोर लगाते लगात की हम इस शरीर मेह पर शरीर हमारा नाही हम्तो यथि बन केसका शरीर का मलिक तो ईश्वर है जैसे कोण अतिथी आपर मे आहता घर का मालिक व स्वयं नाही मानता आपण आपण मलिक और स्वयं अतिथी बन के राहो चार दिन में आगे चल दे ही वो योगी आत्मा शरीर मेह रह शरीर का मालिक स्वयं कोनता ईश्वर को मानता व हो विदेय दुसरे है प्रकृतीलय प्रकृती लय प्रकृती योगी वे समाधी मे बैठते हैं, तो इस सारे जगत को प्रकृती मे लय करते प्रलयावस्था बना देते जे गुरुजी आपल्या सुना होा प्रलयावस्था तो इस जगत को तोड मरोड के बुद्धी से अभि जगत टूटा नाही आहे पर बौद्धिक स्तर परो तोड मरोड के प्रलय बदल देते तो जगत को प्रकृती मे लय कर दिया। वो इस बात पर ज्यादा कंसेंट्रेट करते हैं इस बात पर अधिक ध्यान लगाते हैं और दिन भर इसी का ही चिंतन करते रहते हैं ये जगत नष्ट हो जाएगा एक दिन इसका विनाश हो जाएगा इसका प्रलय हो जाएगा जब इसका प्रलय हो जाएगा तो तब क्या बचेगा बस सूक्ष्म परमाणु बचेंगे और वो हमारे विचार में आ नहीं सकते बड़े सूक्ष्म होते हैं तो एक तरह से कुछ भी नहीं समझ में आएगा कुछ भी विचार में नहीं आएगा जो हमको ईश्वर उपासना में बाधक बने सूर्य पृथ्वी चंद्रमा खीर पूरी हलवा मिठाई अगर है तो वो हमको बाधक बनते हैं वृत्तियों के रूप में हमको स्मृति के रूप में उठते हैं और वो हमको बाधक बनते हैं ईश्वर का ध्यान करने में यदि इन सबको तोड़ मरोड़ के प्रलय में बदल दिया जाए फिर बाधक नहीं बनेंगे तो वो योगी क्या करते हैं जगत को तोड़ मरोड़ के प्रलय में बदल देते हैं और कुछ पदार्थ अब उनके सामने बचा नहीं बस फिर ईश्वर बचा तो ईश्वर में अच्छी तरह से समाधि लगाते हैं और ईश्वर का आनंद लेते हैं वो है प्रकृति लय योगी तो ऐसे ऐसे स्तर के योगियों की भव प्रत्यय समाधि होती है ये इस सूत्र का अर्थ हुआ ठीक है चलिए भाष्य बढ़ेंगे विदेहा नाम विदेहा देवानाम देना देवा देवा भव प्रत्यय भव प्रत्यय तो विदेहों की देव देव अर्थात योगी लोग योगियों की विदेह नामक योगियों की भव प्रत्यय सौतीसकार चित्न कवल्यपंल्यपद स्वस्कार विपाक तथा जातीय अतिवाहय ोगी इस मान्यता वाले विधेय योगी ससंस्कार मात्रोपयोग अपने चित्त से कैसे चित्त से जिस चित्त के संस्कार मात्र से लाभ लिया जा सके संस्कार मात्र उपयोग है न संस्कार मात्र है शेश। संस्कार शेषो अन्य संस्कार है ना उसमें तो जब असम्रज्ञा समाधि में व्यक्ति प्रवेश करता है तो जो बुरे संस्कार थे अविद्यागवेश के वो तो दबा लिए और ईश्वर संबंधी संस्कार जगा लिए तो वो उसके चित्त की स्थिति ऐसी होती है ईश्वर वाले संस्कार जागृत है उद्बुद्ध है उन संस्कार युक्त चित्त से वो क्या करते हैं कैवल्य पदम एवं अनुभवंता मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं मोक्ष में ईश्वर का आनंद मिलता है और असम्रज्ञा समाधि में भी ईश्वर का आनंद मिलता है तो वो आनंद एक ही होता है जो आनंद मोक्ष में मिलता है वही यहां पर असम प्रज्ञात समाधि में मिलता है वहां भी ईश्वर का है यहां भी ईश्वर का तो इससे पता चल रहा है कि यहां ईश्वर वाला आनंद मोक्ष में प्रकृति का तो मिलता नहीं वहां तो प्रकृति से समन टूट गया तो वो मोक्ष जैसा अनुभव करते हुए स्वसंस्कार विपाकम अपने संस्कारों के फल को जो उसने ईश्वर संबंधी संस्कार बनाए पर वैराग्य से उन संस्कारों के फल को विपाकम फल को वो फल क्या है आनंद आनंद वही तो उसका फल है ईश्वर का आनंद उस आनंद को तथा जातीय कम उसी प्रकार के विपाकम जैसे संस्कार उसने बनाए थे उसी क्वलिटी वाले आनंद को, उसी कोश्वर संबंधी से सीश्वर के ही आनंद को उसी प्रकार के आनंद को वो भोगते हैं, प्राप्त करते हैं, वह वापण्य धातु है जिससे वाहयती शब्द बनता आपराठी मे वाहतुक बोलते वाहतूक ट्रॅफिक वाहतूक है वाहन वाला वो वहन वाला ट्रैफिक वाला चलता फिरता प्राप्ति गति प्राप्ति आदि तो यहां अतिवाहयी उसको वो प्राप्त करते हैं अर्थात ईश्वर के आनंद को भोगते हैं मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं खूब आनंद में रहते हैं जब तक समाधि लगी रहती है खूब आनंद लेते ठीक है यहाँ पर चित्त से ही लेते हैं इससे पता चलता है कि असमप्रजा समाधि में चित्त शामिल चित्त को निवृत्त नहीं किया वो डायरेक्ट नहीं लेते ये प्रमाण है इस बात का चित्त वहाँ है और वो सक्रिय है क्रियाशील है ठीक हो गए चलिए तथा प्रकृति लया, प्रकृति लया। साधिकारे, साधिकारे चेतसी, चेतसी। प्रकृति, लीने, प्रकृति लीने कैवल्य पदम लीने। इव, अनुभवन्ति। इव अनुभवन्ति, तो तथा उसी प्रकार से जैसे ये विदेह योगी ईश्वर का आनंद लेते हैं मोक्ष जैसा उसी तरह से प्रकृति लय होगी भी दोनों का स्तर एक जैसा है दोनों असंप्रज्ञात समाधि वाले हैं। दोनों ही भवप्रत्य वाले हैं तो इसलिए दोनों के दोनों बराबर आनंद लेंगे दोनों का क्वालिटी कैटेगरी एक ही है तो इसी तरह से प्रकृति लय योगी भी साधिकारे चेत प्रकृति लीने साधिकार चित्त को प्रकृति में विलीन कर देने पर समाधि में चित्त को वो प्रकृति में लीन कर देते हैं इस चित्त को जिस पर अभी भोगों का प्रभाव बाकी है अभी पूरे संस्कार नष्ट नहीं हुए फिर भी उन संस्कारों को दबा के उस चित्र को प्रलय में विलीन कर देते हैं बौद्धिक स्तर पर और ऐसा करके वो समाधि को ठीक बनाए रखते हैं और कैवल्य पदम एवं अनुभवंती वो भी मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं वो भी ईश्वर का आनंद लेते हैं तो दोनों का स्तर एक समान है कब तक वो आनंद लेते हैं यावत न पुनरावर्तते पुनरावर्त पुन अधिकार वशात, अधिकार चित्तमिति, चित्त जब तक चित्त वापस वापस नहीं लौटाता अधिकार वशात, अधिकार के कारण से जब तक चित्त समाधि से बाहर नहीं लौट आता तब तक वो समाधि में ईश्वर का आनंद लेते रहते ठीक हो गया इससे पता चलता है कि जब तक समाधि लगी रहेगी तब तक आनंद मिलता रहेगा और जब समाधि टूटेगी और वो विहार में आ जाएंगे आंख खोल देंगे वो स्तर बदल जाएगा फिर लौकिक स्तर पर आ जाएंगे फिर भी लौकिक स्तर पर आने पर भी लौकिक व्यवहार करने पर भी उनकी स्थिति आम आदमी जैसी नहीं होगी आम आदमी से तो बहुत ऊंची रहेगी वो अपना मन का नियंत्रण नहीं खोएंगे वो पूरा बनाए रखेंगे और पूरे वैराग्य में ही सारा दिन जियेगे राग द्वेष काम क्रोध लोग को दबाए रखेंगे उनको आक्रमण नहीं करने देंगे को दबा जे मचली फस मचली फडफडा ऐसे राग द्वेष को मचली फायदे फडफडा कुठ करी सगळे विनाश बिगाड नाही करते इस तरह से वो पूरा दिन वैराग्य जल मे इन दोषो कोण मस्त राहते उन्नसवा सूत्र बोलिये और कोई सोचेंगे कभी अभी तो सोचा नहीं कोई इस और कोई क्वालिटी वाले भी होते हो बहु प्रत्यय वाले कभी सोचा नहीं तो जितने सूत्र में लिखा इतना हम मान के चल रहे हैं इतना भी बहुत है तो इस तरह के हो सकते हैं और तो समझ में आता है स्वामी जी की बात सुन सुन जी विदेह वाले कैसे को करते करते इस में नहीं नहीं नहीं वो ऐसा रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति दान देता है तो कहते साहब ये मेरे पैसे नहीं है ये तो भगवान ने दिए है अगने तो जैसे वो धन को दान देते समय ये सोचता है कि ये मेरा नहीं है ईश्वर का दिया हुआ है ऐसे ही वो शरीर में रहते हुए जब शरीर से सेवा करता है तो वो इसके लिए भी मानता है ईश्वर का दिया हुआ है यदि धन हम ईश्वर का दिया हुआ मान के दान दे सकते हैं तो शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ मान के सेवा में क्यों नहीं लगा सकते तो वो ऐसा सोचते कि यह शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है मन बुद्धि इंद्रिया हाथ पांव सब विद्या जो भी है मेरे पास सब ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर का आदेश है इसको अच्छे काम में लगाओ अच्छे परोपकार में सेवा में लगाओ तो हम ईश्वर के दिए शरीर में रह रहे हैं ये शरीर भी ईश्वर का है विद्या भी उसी की है धन भी उसका है जो भी है सब उसने हमको दिया है और हम उसके आदेश का पालन कर रहे हैं सब समाज के लिए इसको खर्च कर रहे उपयोग कर रहे तो रहते समय भी वो यही मानता है जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक संयासी किसी गृहस्थ यजमान के यहां रहता है तीन तो उस मकान मकन अपना नहीं मानता राहता तो है और पुरा लाभता खाता भी है, सोता भी है, सारी बात करता उी मक सारा काम करता है। पर मको आपण नाही मानता ॲसेही योगी इस शरीर मेहता परिसर शरीर को अपना नहीं मानता वर का मानता ये मक जैसे ईट पत्थर का मकन है पंचमाभूत का मकन है जैसेमे ऐसे आत्मासमेंट राहता ठीक है ये दोनों भी बातें वो करता रहेगा ठीक है विधेय वाली भी बातें सोचेगा उसके ना चिंतन करेगा प्रकृति लय वो भी करेगा प्रकृति लय की तो मेरी बात समझ में कि की ध्यान करो प्रलयावस्था बनाओ विषय ना छेड़े सब नष्ट होने वाले ठीक ये मुख्य कारण है प्रकृति लेकर तो दे क्या तीव्रता है हाँ ये ये बात ठीक है आपकी हो सकता है आपके मन में ये बात चल रही हो की जब समाधि लगाएंगे उस समय तो जगत को हमने प्रलय में विलीन कर दिया तो हमारा ठीक समाधि लग गई ईश्वर का आनंद मिल रहा है तो समाधि लगाने में प्रकृति को विलीन कर जगत को प्रकृति में विलीन कर देना यह तो सहयोगी है पर अगर हम यह मानते हैं कि यह शरीर में हम रह रहे हैं और शरीर ईश्वर का है तो ऐसा मानने से समाधि प्राप्ति में क्या सहयोग है आप पूछना चाह रहे हैं तो इसका उत्तर है कि इसका सीधा सहयोग समाधि काल में नहीं है ये दिन भर के व्यवहार काल में दिन भर के व्यवहार काल में इसका सहयोग मिलेगा इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान ईश्वर समर्पण हमारे पास जो भी है धन बल विद्या बुद्धि शरीर संपत्ति आदि वो ईश्वर का दिया हुआ है और उसी का मान के हम खर्च कर रहे हैं ईश्वर के आदेश में ही खर्च कर रहे तो ऐसा मानने से ईश्वर समर्पण होता है इससे अभिमान नहीं आएगा स्वस्वामी संबंध नहीं बनेगा यह अभिमान और स्वस्वामी संबंध ईश्वर प्राप्ति में बाधक है तो हम ये इन दोनों बाधकों को इससे हटा देंगे और एक तो इस दो बाधक को हम हटा देंगे ईश्वर समर्पण से तो ईश्वर हमको स्वीकार कर लेगा हम उसके नजदीक हो जाएंगे और ईश्वर में हमारी रुचि आकर्षण प्रेम में गति आएगी इस तरह से ये व्यवहार में उपयोगी होगा जब हम उपासना में बैठेंगे तब तो प्रकृति लय वाला ही काम करना पड़ेगा उसमें दो उपाय हैं या तो प्रकृति लय कर दो सारे जगत को तोड़ मरोड़ के प्रलय में बदल दो या फिर आप अंधेरे का विचार करो चारों और गहरा अंधेरा है।, वही है, वही है ये बात तो वही है पर ये थोड़ा मोटा स्तर है वो सूक्ष्म स्तर है अब हर आदमी ने प्रलय देखी नहीं <laughs> इसलिए वो प्रलय वाली बात सबके गले उतरती नहीं सबकी समझ में आती नहीं और हम सिखाते हैं नए लोगों को मोटे स्तर वालों को तो मोटे स्तर वाले सांसारिक लोगों ने अंधेरा तो देखा है इसलिए मैं अंधेरे वाला उदाहरण देता हूं कि जैसे रात को बारह बजे गहरा अंधेरा होता है कमरा बंद है खिड़कियां बंद है सारी लाइटें ऑफ कर दी कोई प्रकाश नहीं है खूब गहरा अंधेरा है ऐसा तो लोगों ने देख रखा है तो ये उदाहरण उनको जल्दी समझ में आता इसलिए मैं इस उदाहरण से लोगों को ध्यान कराता हूं कि ऐसा सोचो और फिर अब इसमें केवल ईश्वर है अंधेरा और आकाश खाली स्थान और इस खाली स्थान में ईश्वर अब ईश्वर का चिंतन करो इसमें पूर्ण शांति योग जोड़ सकते हाँ वो फिर आगे आनंद है न्याय है दया है वो सारे गुण आगे जोड़ते रहेंगे ये तो उसकी तैयारी है कि ध्यान की तैयारी के लिए पहले ऐसा सोचें चारों तरफ गहरा अंधेरा है तो ये चीज हमको ध्यान करने में सहयोग करती है ऐसे वो प्रकृति लय वाली बात है वो थोड़ी कठिन है वो सबकी समझ में नहीं आती ये बात बोलिए हाँ बोलिए तो ऐसे ईश्वर शायद सोचा होगा ये कोई हमें में तीन चार हो सूत्र मे आगे विचार करे तीसरा चौथा विकल्पता हो होगा हो तो वी मान लगे हिक हा जित उपलब्ध हैकी हम्ने विचार चर्चा हा बोलिये स्व स्वामी संबंध बंधू सखा रिलेशन में क्या स्व स्वामी संबंध का मतलब होता है स्व का मतलब संपत्ति स्व संपत्ति वो जड़ हो या चेतन कुछ भी हो और स्वामी का मतलब है मालिक इसका मैं मालिक हूँ ये मेरी संपत्ति है इन दो का जो रिश्ता है इसका नाम है स्व स्वामी संबंध जैसे मान लो मैं ये घड़ी खरीद लाया अब ये घड़ी मेरी संपत्ति है इसका नाम है स्व मैंने पैसे दिए और घड़ी खरीद ली अब इसका मालिक मैं हूं मैं अपनी इच्छा से इसका उपयोग करूंगा मेरी इच्छा के बिना कोई इसको छीन नहीं सकता जब तक मैं स्वयं नहीं दू तब तक किसी को अधिकार नहीं है मेरी घड़ी छीन ले तो अब मैं इसका मालिक हूं सांसारिक स्तर पर सांसारिक व्यवहार में ये मेरी संपत्ति है ये है स्वस्वामी संबंध ये जड़ वस्तु के साथ फिर चेतनों के साथ ये मेरी माता है ये मेरे पिताजी है ये मेरा भाई है ये मेरी बहन है अब ये बहन के साथ जो मेरा रिश्ता है ये मेरी बहन ये मेरा भाई है। ये मैं और मेरा का जो संबंध है ये स्वस्वामी संबंध है यहां चेतनों के साथ है फिर ये कुत्ता मेरा है मैंने कुत्ता पाल रखा है एक तोता भी पाल रखा है ये तोता मेरा है ये मेरी इच्छा के बिना कोई नहीं उठा सकता इसको कोई घर नहीं ले जा सकता तो जड़ वस्तुओं से सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी और चेतन पुत्र परिवार भाई बंधु बेटा बेटी इन लोगों से इन चीजों से हम संबंध रखते हैं इसको बोलते हैं स्व स्वामी संबंध अब ये व्यवहारिक लौकिक स्तर पर तो ठीक है भाई मैंने मेहनत की है मुझे पैसे मिले हैं तो मैंने अपने पैसे से घड़ी खरीदी है तो अब घड़ी का उपयोग करने का अधिकार मेरा है लौकिक व्यवहार में ये ठीक है मेरी चीज है लेकिन जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे तब ये मेरी नहीं है सरकारी कानून में मेरी है ठीक है ना और ईश्वर के सामने मेरी नहीं है क्योंकि ये संपत्ति मैंने केवल अपनी बुद्धि से नहीं कमाई केवल अपनी शक्ति से नहीं कमाई मुझे समाज का भी सहयोग लेना पड़ा माता पिता का लेना पड़ा गुरुजनों का लेना पड़ा विद्वानों का सहयोग लेना पड़ा पंचमा भूत का सहयोग लेना पड़ा और सबसे अधिक ईश्वर का सहयोग लेना पड़ा ईश्वर मुद्धी नहीं दे शरीर ना दे हाथ हात पाव कान, कन इंद्रिया ना दे खरीदूंगा घडी कैसे दो रुपया कमाऊंगा कैसे घडी खरीदूंगा तो इस घडी के खरीदने में सबसे बडा सहयोग ईश्वर का है जे ईश्वर के सामर्थ्यही मे घडी खरीदी तो अब उधिकार मेरा नाही बनेगाय ईश्वर के समने मे नाही कहसता की हेश्वर हे घडी मेरी व्हा नाही बोल सकता सरकार के समने बोल सकता हा ये मैंने खरीदिए मेरे पैसे से मेरी मेहनत से यह घड़ी आई है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है आप नहीं छीन सकते तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जब ध्यान उपासना में जाएंगे तब यह स्वस्वामी संबंध हटाना पड़ेगा और तब ईश्वर का मानना पड़ेगा और यह कहना होगा कि हे ईश्वर आपके दिए सामर्थ्य से ये घड़ी खरीदी आपने बुद्धि दी आपने शरीर दिया आपने मन दिया आपने इंद्रिया दी आपने विद्या दी बस जो भी है सब आपकी मेहरबानी है मेरा तो क्या है वहां ऐसे बोलना पड़ेगा फर स्वसं संबंध नहीं रहेगा, जब वो नहीं रहेगा तो अभिमान नहीं आएगा, अभिमान इत परता मेरी चीज मेसका मालिकू तुम क्या मक्खी मच्छर हो मे सब कुठ मे खूप ताकत हा बहुत बल है तुम तर कुठे नाही जातते तुम क्या जातते बस येत मे मेरे के चक्कर व्यक्ती मे अभिमान आता है। और जब अभिमान आता बुद्धि नष्ट होती जुद्धी नष्ट होती तर फेर सारे काम भी करते बुद्धी हमारा मुख्य हथिया है सारे काम करने का जिसकी बुद्धी ठीक उसके सारे काम ठीक हो जाएंगे, जिसकी बुद्धी जाएगी, उसके सारे काम बिगड जाएंगे, तो बुद्धी कोक रखने स्वस्वामी संबंध हमको बचना आहे इलिध्यात्मिक क्षेत्र मेको हटा पडेगा तो विदेश शब्द की जो भावना हे बहुत अच्छा सहयोग करत आहे तो कुठ इस बाब पर जोर लगागे कुठ प्रकृती लाय पे जोर लगाएंगेसो ज्यादा प्रधानता दगे कुठ इसो प्रधानता दगे और वो असंप्रज्ञा समाधि में पहुंच जाएंगे तो वो ऊंचे स्तर के योगी कहलाएंगे और जब तक समाधि में रहेंगे तब तक वो मोक्ष जैसा अनुभव करेंगे और जब समाधि टूटेगी तो अभी चित्त पर अधिकार तो है ही गुणों का तो उस गुणों के अधिकार के दबाव से समाधि टूट जाएगी और लौकिक व्यवहार में आ जाएंगे और जो समाधि में आनंद मिल रहा था वो समाप्त हो जाएगा फिर भी वो अपना स्तर अच्छा बनाए रखेंगे दुनिया से तो बहुत ऊंचा बनाए रखेंगे एकदम नीचे नहीं उतर जाएंगे ये हो गया उन्नीसवां सूत्र बोलिए उससे अभिमान नष्ट होता है हमारा राग द्वेष कम हो जाता है और बुद्धि की कार्यक्षमता अच्छी होती है बढ़ती है और हमारे डिसीजन बहुत बढ़िया होते हैं फिर हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेते फिर ईश्वर की बुद्धि से निर्णय लेते हैं मतलब ईश्वर के सुझाव को प्राथमिकता देते हैं और जो हम अपनी मनमानी कर रहे थे अपनी अकल से चल रहे थे वो गौण हो जाता है वो दब जाता है और ईश्वर की सलाह को ऊंचा मानते हैं अपनी अकल को नीचा मानते हैं तो इससे हमारे डिसीजन बेहतर होते हैं अच्छे होते हैं और जब ये सारे ठीक हो जाते हैं तो उससे फिर हमारा चरित्र अच्छा बनता है व्यवहार अच्छा बनता है भाषा अच्छी बनती है लोगों से लेन अच्छा होता है ईमानदारी से होता है शुद्ध होता है सब प्रकार का लाभ होता है ये सारे लाभ होते हैं ऐसा ईश्वर समर्पण करने से एक बात जी ये ऐसा लिखा है कि मात्र दयानंद जी जब वेदों का भाष्य करते कुछ मंत्रों के भाष्य के विषय में वो समाधि लगाते क्या समाधि में अर्थ जाने के लिए ईश्वर से सहायता हाँ तो आपका प्रश्न ये है कि समाधि में क्या मंत्रों का अर्थ जानने में ईश्वर से सहायता मिलती है ये प्रश्न आपका इसका उत्तर है जी हा बिलकुल मिलती है महर्षि दयानंद जी केनते की वेदभाष्य करते करते कि अटके तो फिर अलग कमरे मे जा समाधी लगात यडी अटक गेली अो फिर ईश्वर बे की या ॲस करो यहा ॲसा अर्थ ये बिलकुल सी बा जे एक विद्यर्थी स्कूल मे पढता पढ़ कर के घर आता है फिर वो होमवर्क करता है फिर एक जगह गाड़ी अटक जाती है तो अगले दिन स्कूल में जाके पूछता है टीचर से कि सर जी कल ये बात समझ में नहीं आई थोड़ा इसको और समझाए और शिक्षक टीचर उसको बता देते हैं समझा देते हैं उसकी समस्या हल हो जाती है तो ठीक इस तरह से ईश्वर भी हमारा गुरु है सब पूर्व श्याम आप गुरु वो सबका गुरु है अब पढ़ते पढ़ाते ध्यान चिंतन मनन करते भाष्य लिखते लिखाते एक जगा बाज समज मे आहोत जाऊ समाधी लगाओर चे पूचो वेग कि या अर्थ ॲसा आहेस का अर्थ ॲसा बिलकुल सत्य बात है ॲसा होता ईश्वर हमारा गुरु स्वामी दान के बारे मे पु बोलिये हमारी पीढी मे महिला कमाते नाही ठीक बा कमाते थे और घर संभालते ठीक थे। बा तो अगर पती दान है तो पत्नी कोण होता है कैसे से? पत्नी का पूरा आधा हिस्सा होता पती दे पती दे पत्नी दे पती अलग... कमाता है हा? जो पती कमाता है पैसे और पत्नी घर संभालती पतीने पैसे कमाय व अकेले पती की कमाई नाही है दोन की कमाई है अगर पत्नी घर नाही संभाले तो पती अकेला पैसे कमा पायगा वोनो मी कमा फर्क इतना है की पती बाहर काम करता है पत्नी घर में काम करती है इतना अंतर दोन मिलके कमा रहे तब पैसे आ आह पत्नी उसको समय पर खाना नहीं दे कपडा धोके नाही रखे कपडा प्रेस नाही रखे टाइम परत मोजे नाही मिले तर चिल्ला मेरे मोजे नाही मिलते मेरी झुराब नाही मी मेरे जूते नाही मिलते वोता राग चाता टाइम पर ऑफिस मे जायगा नाही व्हा बॉसी डांट खाणी पडेगी और सारा काम बिघड जायगा सुबे सुब खराब होयगा काम क्या करेगा आगर लड़ाई झगडा होगा और वेतन भी कटेगा उसका, सारा काम बिगड पत्नी उसको सारा सहयोग है, घर संभालती है, सारी वस्तु की सुरक्षा रखती है, देखभाल करती हैर हर च बढतीस अच्छा पौष्टिक खाना देती जि बुद्धी बढ्या शरीर स्वस्थ रे तब जा कमाता है। तो दोनोने मीकर कमाय इले संपत्ती मे दोन का हिस्सा शरू चे संगतीकरण देव पूजा और दान हा हा अगला ॲसा कुठे नाही है, है। ऐशी शंका नाही करी पती जो भी कमाता है, उसमें पत्नी का पूरा आधा हिस्सा संपत्ती मे आधा हिस्सा और पती दान करुल बराबर है। और पत्नी दान दे, दे पत्नी ने दान केवळ हात पत्नी काय संपत्ती दोनो की जो कमाई है संपत्ती पतीने व संपत्ती दोन कब कोथे देण्यो आधा आधा दोन कोर मिळ पत्नी दे च पती दे परंतु मानसिक स्थिती विचार विपेंड करता की कि हम किस भावना चे दान देऊस फल पे प्रभाव पडेग पती देता पत्नी अति कोण बापत्ती दोन की पतीने देसा मि बिलकुल मिळत पत्नी अलग चे विचार किया वो विचार करे ना करेस दे रखी आहे की हमको एक महिने मे जित कमाते दस प्रतिशत दान देना है देणार सर्व मे जित कमा प्रतिशत दान देना दोन करड ओव्हर करणार आहे संमती पुण्य मी गेली हा कमाने वारी पत्नी है जो आपण पैसे खुद कमातीयोस् दान देनाग अलग, अलग कमा दोन कोण देना पहले वाली बात थी तो फिर एक ही कमा रहा है तो उसमें दोनों का हिस्सा है संपत्ति भी दोनों की और दान भी दोनों का कैसे मानना चाहिए जी आगे चले सूत्र बीस बोलिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शामेश इतरेशम योगिना उपाय प्रत्यय नाम योगी नाम वो पंक्ति अब यहाँ जुड़ेगी और वो वो आगे आगे भी है भाष्य में भी है भाषा में है वो पंक्ति अब भाष्य को साथ देखिए इतरे शाम उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती यहां जोड़ी कितनी उपाय प्रत्यय इतरे शाम योगी उपाय प्रत्यय अन्य योगियों की होती है भव प्रत्यय वालों से भिन्न योगियों की यहाँ फिट बैठ गई तो वहां वो फालतू छप गई दोबारा छप गई उसको वहां छोड़ देंगे तो अबिस सूत्र में कहते इतरेशा योगी ना अन्य योगिओ की जो उपाय प्रत्यय समाधी होती है हैस उपाय ये है। इन, इन से हैं इन उपायो सन्य योगी लोकसमाधी तक पचके उपाय बांच श्रद्धा वीर स्मृती समाधी और प्रज्ञा यच उपाय हैं पूर्व मे जिस के वै प्रज्ञापूर्वक पाच उपाय पूर्वक व समाधी समाज हा द्वंद्व समाज है, है। तो इन इन उपायो कोक्ती स्टेप बाय स्टेप असंप्रज्ञा समाधी तक पहचता हैन भिन्न की है। वो थी विदेह और प्रकृतीलाय योग्य भिन्न योग्य की ये उपाय प्रत्यय है ठीक होगा य सूत्रार्थ होगा अब भाषी को पडतेसमें एक एक शब्द की व्याख्या आजगी तो भाषा में लिखा है उपाय प्रत्ययो उपाय प्रत्यय योगिनाम योगी नाम भवती, भवती तो यहाँ इतरे को यहां जोड़ देंगे उपाय प्रत्यय समाधि इतरेशम योगिनाम भवती उनसे भिन्न योगियों की होती है उपाय प्रत्यय आगे पढ़ेंगे श्रद्धा श्रद्धा चेतस चेतस संप्रसाद्रसाद तो कहते हैं ये श्रद्धा क्या है श्रद्धा की व्याख्या करते हैं जो है वो चेतसह संप्रसाद चित्त की प्रसन्नता व्यक्ति प्रसन्न होकर बैठा है ईश्वर के ध्यान में उत्साहपूर्वक बैठा है विश्वास विश्वासपूर्वक बैठा है कि ईश्वर मेरी बात सुनेगा मैं उसको सुनाऊंगा वो मेरी बात सुनेगा ईश्वर मेरी माता है ईश्वर मेरा पिता है ईश्वर मेरा गुरु है ईश्वर मेरा राजा है आचार्य है न्यायाधीश है तुम्हें वो माता चाहे पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंदोश सखा तुम्हें रोज बोलते हैं बस खाली बोलते ही हैं। उस पर विचार नहीं करते गहराई से सोचते नहीं है कि इसका अर्थ क्या हुआ ऐसे रट्टा बहुत लगाते हैं लोग पर उसके अर्थ में गहराई में नहीं जाते अगर गहराई से अर्थ को पकड़ेंगे तो देखो फिर श्रद्धा बनेगी फिर भी उत्साह आएगा जोश आएगा और पूरा विश्वास होगा कि हाँ ईश्वर हमारी बात सुनेगा तो लोग क्या करते हैं जब ध्यान में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि ईश्वर कहीं ऊपर रहता है आसमान में या तो बहुत दूर रहता है सामने या ऊपर रहता है अब जब ये दिमाग बनाया कि ईश्वर बहुत ऊपर रहता है या बहुत दूर रहता है सामने की दिशा में तो फिर ध्यान में बैठेंगे तो वो हमारी बात वहां तक पहुंचेगी कैसे वो तो बहुत दूर है और हम तो धीरे धीरे बोलेंगे और कहीं तो मन में ही बोलेंगे तो जो मन में बोल रहे हैं ईश्वर तक वो आवाज जाएगी नहीं जब जाएगी नहीं तो श्रद्धा कैसे बनेगी फिर मन में शंका होगी पता नहीं भगवान हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो तो बहुत दूर है शंका बनेगी। जब ये शंका बनेगी तो प्रगति नहीं होगी इसलिए श्रद्धा का मतलब है पूरा विश्वास रखना ईश्वर ऊपर तो है ही आगे भी है पीछे भी है ऊपर भी है नीचे भी है अंदर भी है बाहर भी है दाएं भी है बाएं भी है सब जगह ऐसा विश्वास कर बैठे ध्यान यह श्रद्धा जब ईश्वर हमारे चारो ओर हो हमारे अंदर बाहेर सब जग है, तो अब्दुल सुनले अब्ज नजदिक आहे ना अब तो हमारी आवाज पच जायगी हमारे मन मे आहे यदी मानसिक पाठ करेगे तो भी हमारी आवाज पहुंच जाएगी, ईश्वर तक परत बोल के करेगे तब भी पहच जायगी जैसे करेगे हमारी बाश्वर तक पचेगी इतने विश्वास के फिर उपासना कर लो ये है श्रद्धा और जो हम स्तुति करेंगे प्रार्थना करेंगे उसके अनुकूल हम पुरुषार्थ भी करेंगे व्यवहार में तो ईश्वर उसका फल देगा निश्चित रूप से देगा इतना विश्वास करके हम बैठे इतना विश्वास करके सुबह से रात तक हारे दिन काम करें यम नियम का पालन करें तो इसका नाम है श्रद्धा अब लोगों में यह श्रद्धा है नहीं जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा है ईश्वर को समझते ही नहीं मंदिरों में जाते हैं मूर्तियों की पूजा करते हैं उनको खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं धुलाते ये श्रद्धा थोड़ी है ये तो असत्य है असत्य में विश्वास करना ये तो अश्रद्धा है श्रद्धा सत्य को धारण करना तो लोग सत्य को धारण नहीं करते वो असत्य को धारण किए बैठे और सत्य को जानना भी नहीं चाहते समझना भी नहीं चाहते कोई समझाए तो उल्टा झगड़ा कर लेते हैं तो उसका नाम श्रद्धा नहीं है उससे कोई लाभ नहीं होगा तो असली श्रद्वा यह है कि जैसा ईश्वर है वैसा उसको जानो वैसा मानो वैसा स्वीकार करो वैसा ही आचरण व्यवहार करो तो वो हमारा विश्वास वो सच्चा है वो हमारी श्रद्धा है तो ये श्रद्धा व्यक्ति में होनी चाहिए इससे चित प्रसन्न होता है चित्त में आह्लाद होता है ऐसा विश्वास आता है जोश बनता है कि चलो अब हम ईश्वर का ध्यान उपासना करेंगे ईश्वर हमारी बात सुनेगा बोलिए जो विश्वास हम लेकर एक वाक्य आहे सत्योस विश्वास है्यो या चते जिसका मूल अर्थ और फल तीन शब्द आहे निश्चय करत ही होमने एक वाक्य सुन लिया वेद मे पढ लिया ईशा वास्त्यम इदम सर्व ंचर जगत्याम जगत ईश्वर सब संसार के कणकण में व्याप्त है ठीक है ईशावास्यम सर्व तो इस बात का मूल इस बात का मूल है वेद हाँ सोर्स जहां से ये बात आई हमारे पास कहां से आई ईश्वर सर्वव्यापक ये बात कहां से आई वेद से आई तो इस बात का इस सिद्धांत का मूल वेद है अब वेद सत्य है या नहीं सत्य तो एक अर्थ ठीक हो गया एक बात ठीक हो गई जिसका मूल सत्य हो तो इस बात का मूल सत्य है ईश्वर सर्वव्यापक है इस बात का मूल सत्य है और वो मूल है वेद एक बात यह ठीक होगी फिर इसका अर्थ जब हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है तो वस्तु भी ऐसी ही है ये है अर्थ अर्थ माने वस्तु जैसा हम सिद्धांत बोल रहे हैं जिस वस्तु के बारे में बोल रहे हैं वो वस्तु भी वैसी ही होनी चाहिए तो उस सिद्धांत का अर्थ भी सत्य हो गया पहले मूल था उस शब्द को उस शब्द को कह रहा था ये वस्तु, वस्तु को वस्तु कह रहा है, कई लोग ऐसा वाक्य भी बोलेंगे ईश्वर अवतार लेता है अब इसका मूल सत्य नहीं है इसका अर्थ भी सत्य नहीं है क्योंकि वस्तु ऐसी है नहीं कि ईश्वर अवतार लेता हो तो यहां मूल भी बिगड़ गया अर्थ भी बिगड़ गया और ईशा वास्तव में मूल भी सत्य है अर्थ भी सत्य है वस्तु वैसी ही है पर तीसरा है फल तो इसका जो व्यवहार में परिणाम आएगा वो भी सत्य है ईश्वर सब जगह रहता है और सब जगह रहते हुए सृष्टि का संचालन ठीक ठाक कर रहा है जड़ चेतनों का संचालन वो ठीक ठीक कर रहा है यदि वो सर्वव्यापक न होता तो जड़ चेतनों का ठीक ठीक संचालन नहीं कर पाता व्यवहार में ये परिणाम नहीं आ पाता जो आ रहा है इसका अर्थ हुआ कि उसके व्यापकता का जो परिणाम है वो परिणाम भी उचित है और ठीक ठाक है प्रमाणानुकूल है वो प्रत्यक्षादी प्रमाणों से सत्य सिद्ध हो रहा है ये है उसका फल व्यापक होने का तो ये फल भी सत्य है सृष्टि संचालन ठीक हो रहा है ये फल है इसका तो ये फल भी सत्य है तो इस बात को स्वीकार करना इसका नाम विश्वास है तो वेद को स्वीकार करो वो मूल है वेद में जैसा ईश्वर का स्वरूप बतलाया वस्तु जैसी बताई उसको स्वीकार करो और उसके वैसा होने से जो परिणाम निकल रहे हैं वो भी ठीक निकल रहे है। संचालन ठीक हो रहा है तो इस तरह से स्वीकार करना किसी बात को उसका नाम विश्वास है और ये मानना और ये मानना कि ईश्वर अवतार लेता है इसका मूल भी गलत है ए, ए, एक मिनुण, एक मिनट एक मिनट फिर उसका अर्थ भी गलत है कि ईश्वर अवतार लेगा अवतार लेगा तो दुखी हो जाएगा जैसे राम जी दुखी हुए पत्नी चुराई गई पता ही कहा पत्नी अरे जिसको अपने घर का पता नहीं वो दुनिया की क्या खबर रखेगा जो अपने घर को नहीं संभाल सकता दुनिया की तो क्या रक्षा करेगा तो उसका अर्थ भी गलत है और उसका परिणाम भी गलत है यदि ईश्वर अवतार लेकर आ जाए तो इसका अर्थ है उसको बाकी जगह से हटना पड़ेगा एक में सिमटना पड़ेगा बाकी जगह से हटना पड़ेगा यदि बाकी जगह से हट गया अमेरिका से निकल आया भारत में तो अमेरिका वाले लोगों के कर्मों का फल कौन देगा उनके कर्मों को कौन जानेगा तो परिणाम भी बिगड़ जाएगा व्यवहार में वो परिणाम भी नहीं मिल पाएगा तो वहां तीनों ही गलत हो जाएंगे इसलिए इस बात में आस्था रखना गलत है ये अविश्वास है आगे अविश्वास की परिभाषा भी लिखी है वो उसको उलट देंगे वो अविश्वास है जो विश्वास से उलटाने हाँ जिसका तत्व अर्थ न हो जिसका तत्व अर्थ नहीं है ईश्वर अवतार लेता है इस बात में आस्था रखना अविश्वास है क्योंकि यह विश्वास से उल्टा है। इसका मूल भी गलत अर्थ भी गलत और फल भी गलत अगर ईश्वर अवतार ले जाए तो सृष्टि का संचालन भी घट जाएगा कर्मफल व्यवस्था फेल हो जाएगी ईश्वर अज्ञानी एक दुखी और मूर्ख और भ्रांति वाला और रोगी पता नहीं क्या क्या दोष उसमें आ जाएंगे अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान ऐसे ऐसे दोष उसमें आ जाएंगे तो इसलिए ये विश्वास से विपरीत होने से यह अविश्वास ठीक वो विश्वास के परिणाम उसका नेक्स्ट स्टेप उसका अगला परिणाम अगला कदम क्या होगा ईश्वर सर्वव्यापक है तो उसका अगला कदम क्या होगा सृष्टि संचालन नियमित रूप से होगा व्यवस्थित रूप से होगा ठीक ठीक होगा ये उसका अगला कदम है व्यापकता और ये बिल्कुल ठीक चल ही रहा है तो ये फल हुआ तो फल भी सत्य है इस तरह से ये विश्वास कहला है माता जी बोली गीता का यदा यदा ही धर्मस्य से अगला निर्भवती भारत हो। और हम गीता को तो मानते हैं लेकिन अभी हम ये मानते हैं गीता बहुत अच्छी पुस्तक गीता में श्री कृष्ण जी का उपदेश है, है। और श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे थे या नहीं थे? थे जब वेदों के विद्वान थे तो वेद विरुद्ध बात क्यों कहेंगे वेदानुकूल बात ही कहेंगे अब गीता में लिखा यदा यदा ही धर्मस ग्लािर्भवती भारत जब जब धर्म घट जाता है पाप बढ जातो भगवान अवतारेता अति वेद की है नहीं। तो हम कहते हैं, गीता मे बह सी बात ठीक आहे बहुत सी बाहे गत है मलावटी बात वगोने पाद मे मलावट करी कृष्ण जीने कभी नाही कही क्यू श्री कृष्ण जी वेद के विद्वान वैसे कहेगे मे परमा का अवतार वैसे की कभी नाही का चलाक लोगोने गलत बात मिक्स करत प्रसिद्ध भारत चे अमेरिका तक पूर घर घर मे रखे जगा जगा लगा रखे कित पोस्टर घर मे चित्र दिखाते युद्धवाला श्री कृष्ण जी का युद्ध का मैदान और श्लोक लिखाय एक व्यक्तीने का साहेब येते इतनी दूर तक फॅला हवा झूट तो नाही हो सकता इतनी दूर तक फैल गे झूट हो सकता घर घर मे फोटो लगे मैंने का चलो इसका सुनो थोडी देर के लिए केली परिक्षा करलेत आपर के लिए मान लेते हैं सच आहे की जे पाप बढेगा तो भगवान अवतार लेगा तो एक बाकी महाभारत केप अधिक था आजकल अधिक है आजकल आज आज आज दो चार पाच इकटे आले च अवतार अभि क्यू नारा फेर उस समोर एक आया था आज तो पाच गुना दस गुणा पाप हैसे आज तो दस अवतार इकटे होणे चो नाही आहि झूत गलत है दुसरी बार केनलेत पाप बढने ईश्वर अवतार लता है जे ईश्वर अवतार लेगा तो लोगा दर्शन करेगे या नाही करेगे और जे ईश्वर का दर्शन कर मुक्ती होती है नहीं? होती है तो आप मुक्ती मे जाता च नाही जाते यदि आप मुक्ति में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ईश्वर दर्शन आवश्यक है और ईश्वर दर्शन कब होगा जब ईश्वर अवतार लेगा और ईश्वर अवतार कब लेगा जब पाप बढ़ेगा तो इसका मतलब खूब पाप करो ताकि भगवान जल्दी अवतार ले और हमारा मोक्ष हो जाए अब सोचिए क्या पाप करने से मोक्ष होगा इसलिए झूठ है इसलिए हम कहते हैं झूठ है पाप करने से ईश्वर अवतार लेगा और हम उसका दर्शन करेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी ये तो झूठ बात है वेद के विरुद्ध बात है बुद्धि से प्रमाण से तर्क से हर चीज से विरुद्ध बात है इसलिए हम कहते हैं गलत बात है ये बाद में मिलावटी बात की गई फिर कई बार लोगों को यह लगता है कि इतने सारे लोग इस बात को मानते हैं क्या सारे पागल हैं क्या सारे मूर्ख हैं क्या सारे गलत है तो इसका उत्तर हम ये देते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग अगर किसी बात को मानते हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगी बहुमत अगर किसी बात को मानता है तो वो गलत भी हो सकती है तो बोले क्या प्रमाण है कि बहुमत मानता है तो गलत हो सकती है मैंने कहा सुनो भारत के संविधान में कहीं लिखा है झूठ बोलने की छूट है नहीं लिखाना अब बताइए भारत की जनसंख्या में बहुमत लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते बताओ बहुमत गलत है कि नहीं कानून में तो कहीं नहीं लिखा झूठ बोल सकते और भारत की जनता का बहुमत झूठ बोलता है तो बहुमत गलत हुआ कि नहीं हुआ इसलिए बहुमत से निर्णय करना गलत है बहुमत से निर्णय ठीक नहीं होता निर्णय ठीक होता है प्रमाण से प्रमाण से और तर्क से जिस पक्ष में प्रमाण और तर्क सम्मति देता है वो पक्ष ठीक है भले उसको मानने वालों की संख्या कम हो बहुमत नहीं हो अल्पमत हो तो भी वो ठीक है क्योंकि उस सत्यासत्य का निर्णय प्रमाण और तर्क से होता है और जब कभी कभी ऐसा होता है कि उस बात पर चर्चा विचार करने वाले लोग लगभग समान योग्यता के हों और फिर उनमें टकराव हो जाए प्रमाण भी है तर्क भी है पर फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है उस प्रमाण को लोग समझ नहीं पा रहे कुछ लोगों का विचार ऐसा है कुछ लोगों का विचार ऐसा है और योग्यता लगभग समान है आसपास की है बहुमत का निर्णय किया जाता तब वो बस निपटाने के लिए उसको स्वीकार कर लिया जाता भाई इस केस निपटाओ जैसे तैसे अब दोनों पक्षों में लोग हैं तो क्या करें हर एक की बुद्धि अलग अलग है पूरी 100% एक जैसी तो है नहीं तो वहां उस केस को निपटाने के लिए बहुमत को स्वीकार किया गया वास्तव में बहुमत से निर्णय नहीं होता निर्णय तो प्रमाण से ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ बनाई जाती है कहीं तीन सदस्यों की कहीं पांच की कहीं सात की वो ऑड नंबर्स में क्यों मनाते हैं इवन नंबर्स में क्यों नहीं मनाते है? वहां बहुमत की जरूरत पड़ती है अगर 8 की बना दें और 4 एक तरफ 4 एक तरफ तो फैसला नहीं हो पाएगा इसलिए 9 रखते हैं कि 5 एक तरफ 4 एक तरफ तो फैसला तो कर डालेंगे कहीं ना कहीं इसलिए वहा नंबर में रखते हैं संख्या खंडपीठ में 1, 3, 5, 7, 9, 11 जिस पक्ष में अधिक होंगे उसको मान लिया जाएगा तो बहुमत का एक आपत्तकालीन व्यवस्था है जब निपटारा नहीं हो रहा तो बहुमत को मान लिया जाता है वास्तव में वो अंतिम सत्य निर्णय नहीं हो सकता गलत भी हो सकता है सत्य निर्णय तो प्रमाण और तर्क से ही होगा ठीक हो गया हो तो ये गीता की बात होगी हम आगे चलेंगे तो ये श्रद्धा की बात चल रही थी श्रद्धा जो है वो चित्त में प्रसन्नता को उत्पन्न करती है चित्त की प्रसन्नता का नाम ही श्रद्धा है क्योंकि जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं तो मन प्रसन्न होता है मन अब आगे अच्छी उन्नति होती है यह मोटी भाषा है जो मन प्रसन्न होता है उसका अर्थ है उसमें सत्गुण बढ़ता है और काम करने में रुचि होती है कि हाँ बहुत अच्छा है यह बढ़िया चीज है हाँ ठीक है समझ में आ रहा है चलो करेंगे यह स्थिति है इसका नाम है श्रद्धा अब कहते हैं सा जननी इव, इव।, इव। कल्याणी योगिनम पाती, पाती। सा श्रद्धा, ही वह श्रद्धा निश्चय से जननी इव माता के समान जैसे माता बालक को जन्म देती है और छोटे बालक की कितनी रक्षा करती है उसका 24 घंटे दिमाग बच्चे की तरफ होता है चाहे वो खा रही है चाहे बात कर रही है चाहे सैर कर रही है चाहे कुछ भी कर रही है आधा दिमाग बच्चे की तरफ होता है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए उसको चोट नहीं लग जाए वो ऐसे ऐसे बिना कपड़े के ठंड ना लग जाए उसका आधा दिमाग वहीं रहता है और आधा दिमाग अपने काम में रहता है सारा दिन उस पर ध्यान रहता है वो माता बालक की कितनी रक्षा करती है ऐसे ही माता के समान ये श्रद्धा योगी की रक्षा करती है पाती रक्षती पा धातु है इसका अर्थ है रक्षा करना तो जब श्रद्धा होगी तभी उस व्यक्ति की रक्षा होती है नहीं तो बिना श्रद्धा के तो माता के बिना बालक अनाथ जैसा है तो अनाथ बालक की तो क्या उन्नति प्रगति होगी जिसके सर्वे माता का हाथ नहीं उस बालक की रक्षा कैसे होगी इसीलिए योगी को श्रद्धा अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए वो माता के समान उसकी रक्षा करती है उसको आगे बढ़ाती है आगे आगे, आगे पहुंचाती है फिर कहते हैं तस् ही श्रद्धा विवेकार्थिनो विवेको वीरय उपजायब जिसको श्रद्धा प्राप्त हो गई उस श्रद्धालु की श्रद्धा तस् ही उस निश्चय से श्रद, श्रद्धालु व्यक्ति की विवेकार्थिनों जो विवेक का अर्थ यानी प्रयोजन रखता है जो तत्व ज्ञान प्राप्ति का प्रयोजन रखता है आगे उन्नति करना चाहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में उस व्यक्ति का वीर्यम उपजायते, उसमें बल उत्पन्न होता है ताकत आती है भगवान उसको शक्ति देता है चलो बेटा शाबाश लगाओ जोर उसने सत्य को धारण किया है सत्य को स्वीकार किया है इसका फल ईश्वर उसमें बल बढ़ाता है जोश उत्पन्न करता है चलो बेटा शावास करो लगाओ जोर उससे बहुत शक्ति आती है फिर पढ़ते हैं समुपजात वीर समुपजात स्मृति ही, ही। उपतिष्ठते अब जिसको बल प्राप्त हो गया ईश्वर का ईश्वर ने उसके अंदर ताकत फूक दी बल भर दिया तो उसकी स्मृति जो है वो बढ़िया हो जाती है अब वो हर समय सावधान रहता है मुझे ठीक समय पर ध्यान करना है ठीक समय पर यम नियम का पालन करना है ठीक वचन दिया उसका सत्य का पालन करना है किसी को झूठ नहीं बोलना किसी को धोखा नहीं देना किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी पूरे न्याय से व्यवहार करना है किसी का मजाक नहीं उड़ाना किसी की खिली नहीं उड़ानी किसी को गलत सलाह नहीं देनी सब काम ईश्वर को साक्षी मान के करना है पूरी ईमानदारी के साथ तो ऐसा करने से उसकी स्मृति बलवान हो जाती है उसको हर चीज याद रहती है कि मैंने किसको क्या वचन दे रखा है वो सही समय पर पूरा करना और सारे साधन उसको याद रहते हैं ध्यान के समय क्या मंत्र बोलना है वो मंत्रों को याद कर लेगा फिर इनके अर्थ क्या है वो अर्थ भी याद कर लेगा उसकी स्मृति बलवान हो जाती है तो सारी चीजें उसको याद रहती है तीन बात हो गई चौथी बात स्मृति उपस्थाने स्मृति उपस्थान चित्तम अनाकुलते जब स्मृति उसकी बलवान हो जाती है उसको सब चीजें ठीक ठाक याद रहती है सही समय पर वो सारे काम करता है बुद्धि से व्यवस्था से नियम से अनुशासन से तो उसका चित्त अनाकुल समाधि के बिना किसी कठिनाई के बिना किसी समस्या के खूब अच्छी तरह से एकाग्र हो जाता स्मृति उसकी बढ़िया है बलवान है हर समय सावधान रहता है पूरी मेहनत से काम करता है ईमानदारी से तो उसका मन शुद्ध होकर एकाग्र हो जाता है ये उसका लाभ तो यह हो गई सम्प्रज्ञात समाधि चौथा शब्द है ना समाधि पांच उपाय में से ये समाधि यहां पर सम्रज्ञांत समाधि है ये सब हम लोगों के लो उपाय हम लोगों के लिए उपाय है श्रद्धा को अपनाओ फिर उत्साह से काम करो स्मृति को अच्छा रखो बलवान रखो सही समय पर सारे ईमानदारी से काम करो और ऐसा करते करते हमारी यमनियम आदि का पालन होता जाएगा प्रगति होती जाएगी और हम सम्प्रज्ञांत समाधि तक पहुंचेंगे यहां तक आ गए अब पांचवी बात कहते हैं समाहित चित्त समाह प्रज्ञा विवेक प्रज्ञा विवेक उपावर्त उपावर्त अब जो समाहित चित्त वाला व्यक्ति है जिसका चित्त समाहित हो गया एकाग्र हो गया समाधि लग गई सम्रज्ञात उस व्यक्ति को प्रज्ञा विवेक उपावर्तते उसको प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है जिसको सूत्र में प्रज्ञा शब्द से कहा है ये है रितम्भरा प्रज्ञा आगे इस पहले चैप्टर में आएगी रितंभरा तत्र प्रज्ञा जब सम्रज्ञा समाधि लगाता है व्यक्ति तो उसको ऊंचे अभ्यास करने से रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है रितंबरा प्रज्ञा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली बुद्धि वो सत्य को ही धारण करेगा झूठ को स्वीकार नहीं करेगा उसको आप लोभ दो कोई भी प्रलोभन दे वो झूठ को स्वीकार नहीं करेगा वो कहेगा मुझे जो चीज मिली है पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं ये तो पत्थर पत्थर पत्थर के टुकड़े है पैसे नहीं चाहिए कागज के टुकड़े नहीं चाहिए मुझे हीरे मोती मिली हीरे मोती छोड़ के तुम्हारे कागज के टुकड़े क्यों पकड़ूंगा मैं ले जाओ नहीं चाहिए कहीं नहीं फसेगा, वो किसी प्रलोभन में नहीं आएगा वो सत्य को ही पकड़ेगा उसके लिए वही सब जीवन है जीवन का सब कुछ सार वही है सत्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो ऐसा उसका बुद्धि का स्तर बन जाता है सत्य को ही उसकी बुद्धि धारण करती है उसका क्या फल है ये न यथार्थम्थ वस्तु, वस्तु। जानती ये न प्रज्ञा विवेके न जिस प्रज्ञा विवेक से उस रितंभरा प्रज्ञा से वस्तु के यथार्थ स्वरूप को वो जान लेता है ईश्वर कैसा जीव कैसा प्रकृति कैसी सब ठीक ठीक समझ लेता है कितना अच्छा लाभ ये उसको पाचवी चीज मिली तितंबरा प्रज्ञा और फिर आग कहते हैं तद अभ्यासा तद्विषयाच वैराग्यात असंप्रज्ञाप्रज्ञा समाधि भवती समाधी तो असजा समाधि की जो परिभाषा अठ्ठारवे सूत्र में आई थी तब सूत्र मे क्या बोला विराम प्रत्यय इस प्रत्यय का विरा इसी रितंवरा प्रज्ञा को भी विराम करना इसके प्रति भी वैराग्य हो जाना चाहिए तो कहते हैं तद अभ्यासार्थ इस प्रज्ञा का अभ्यास करते करते कुछ दिन तो अभ्यास करेगा फिर जब इसमें स्थिरता आएगी परिपक्व हो जाएगा फिर देखेगा भाई इसको भी छोड़ो अभी ईश्वर में नहीं आया इसको भी छोड़ो तद विषयाच्य वैराग्यात्के प्रति भी वैराग्य हो जाने से कि इससे भी मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है अभी और आगे चलना इस प्रकार से उसको वैराग्य हो जाता है उस प्रज्ञा से और उसको छोड़कर फिर वो असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचता है ये हम जैसे लोगों के लिए जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है उपाय प्रत्यय वाले ये हो गया बीसवा सूत्र ठीक है अब बताएंगे कि इन योगियों के भेद प्रभेद ये बताएंगे कि योगियों के लेवल्स कितने स्तर कितने जो ये उपाय प्रत्यय वाले हैं कोई धीरे चल रहा है कोई तेज चल रहा है कोई बहुत तेज चल रहा है किसी का अभ्यास कमजोर है किसी का अभ्यास तीव्र है किसी का वैराग्य कमजोर है किसी का वैराग्य तीव्र है तो ऐसे कम से कम नौ कैटेगरीज बनाई नौ प्रकार के विभाग बनाए योगियों के स्तर ये अभ्यास वैराग्य के बेसिस पर बनाए किसकी कितना अभ्यास और कितना वैराग्य है उसके आधार पर ताकि हाँ ताकि अपनी भी परीक्षा कर सकें हम किस लेवल पर चल रहे हैं हमारा अभ्यास कैसा चल रहा है वैराग्य कैसा चल रहा है उसमें और क्या सुधार की जरूरत है कैसे सुधार लाएं, कैसे आगे बढ़ेंगे कैसे नीचे गिरेंगे सब समझ में आ जाए तो इसकी भूमिका इक्कीस में ही पढ़ेंगे ते खलू खु नव योगिनो नव मृदु मध्य अधिमात्र उपाय उपाया, उपाया भवंती खलू नव योगिनो भवंती वे नौ योगी होते हैं नौ प्रकार के योगी होते हैं योगाभ्यासी होते हैं उनके तीन भेद बताए मृदु मध्य अधिमात्र उपाय वाले मृदु माने थोड़ा मध्य माने बीच का अधिमात्र माने बहुत अधिक तीव्र तो कम मध्यम और अधिक उपाय वाले नौ प्रकार के योगी हैं जैसे कि उसका विस्तार समझाते हैं तद्यथा, था मृदु उपायो मृद उपायो मध्य उपाय मध्य उपाय अधिमात्र उपाय इति।, इति।, इति. तो अब यहां उपाय शब्द तीनों के साथ जोड़ दिया विद्वंद्व समास के अंत वाला शब्द तीनों में जोड़ेगा तो मृदु उपाय थोड़े उपाय वाला मध्य उपाय बीच के उपाय वाला और अधिमात्र उपाय तीव्र उपाय वाला कहते हैं मृदु उपायों की तत्र तृदु उपायों त्रिविधा तो ये जो मृदु उपाय वाला है इसके भी तीन भेद तो एक एक के तीन तीन कर दिए नौ हो गए उसका भेद बताते हैं मृदु संवेगा मृदु संवेगा मध्य संवेगा मध्य, मध्य संवेगा तीव्र संवेगा तीव्र संवेगा अब यह का अर्थ है वैराग्य उपाय का अर्थ है अभ्यास दो शब्द थे ना अभ्यास वैराग्य भोधा तो यहाँ उपाय का अर्थ कर लेंगे अभ्यास संवेद अर्थ कर लेंगे वैराग्य अभ्यास और वैराग्य दो तरीके हैं वैराग्य उपाय था न? हाँ उपाय था अब थोड़ा यहाँ उसको और, और खोल करके और खोल करके बता रहे हैं अब इस शब्द का इतना अर्थ कर लो यहां उपाय का अर्थ सीमित कर लेंगे अभ्यास और संवेद एक नया शब्द आया उसको कर लेंगे वैराग्य तो अब ये नौ प्रकार के हो गए पहले तो तीन भेद हुए मृदु उपाय मध्य उपाय अधिमात्र उपाय अब इनके तीन तीन भेद हुए मृदु संवेद मध्य संवेद तीव्र संवेद तो इनकी टेबल कैसे बनेगी पहला व्यक्ति मृदु उपाय मृदु संवेद अभ्यास भी थोड़ा वैराग्य भी थोड़ा मोटी भाषा में इसकी गति है दस किलोमीटर प्रति घंटा ये दस की स्पीड से चल रहा है अभ्यास भी कमजोर है वैराग्य भी कमजोर दोनों कमजोर ये ढीला ढीला चलेगा दूसरा है मध्य उपाय और मृदु संवेग उपाय तो मध्य हो गया पर संवेग मृदु है मतलब अभ्यास कुछ बढ़ाया इसने वैराग्य कम ही है तो अभ्यास बढ़ाने से 10 किलोमीटर गति बढ़ गई इसकी 20 हो गई वो दस पे था यह बीस पे चल रहा है तीसरा तीस पर चलेगा उसका क्या हुआ अधिमात्र उपाय मृदु संवेग उसने अभ्यास और बढ़ाया लेकिन वैराग्य उतना ही है कमजोर पर अभ्यास बढ़ जाने से गति बढ़ेगी तो मृदु उपाय मध्य उपाय तीव्र उपाय और मृदु संवेग, मृदु संवेग मृदु संवेद इन तीनों के साथ ऐसे जोड़ दिया अब पूरा नाम सुनिए पहले योगी का नाम है मृदु उपाय मृदु संवेद दूसरे का नाम मृदु उपाय मध्य संवेद तीसरे का अधिमात्र उपाय मृदु संवे तीन हो गए फिर आगे बढ़िए तथा मध्य उपायोपाय तथा अधिमात्र उपाय उपाय जैसे मृदु उपाय के तीन किए थे भेद ऐसे मध्य उपाय के भी तीन करो उसके नाम बनेंगे मध्य उपाय मृदु संवे मध्य उपाय मध्य संवे मध्य उपाय तीव्र संवे तीव्र संवे ये तीन हो फिर कहते हैं तथा इसी तरह से अधिमात्र उपाय उसके भी तीन कर अधिमात्र उपाय मृदु संवे अधिमात्र उपाय मध्य संवेद और अधिमात्र उपाय तीव्र संवे तो ये जो नौवें नंबर का है इसका नाम क्या हुआ अधिमात्र उपाय तीव्र संवे इस नौवे की चर्चा इक्कीस सूत्र में आएगी आठ इसकी भूमिका में हो गए और नौवा है ये इक्कीसवें सूत्र में तो नौ तरह के योगी बने हाँ बोलिए ये सूत्र किन के लिए न जो पूर्व जन्म के योगाभ्यासी अच्छा ये जो बात चल रही है ये अभी सम्रज्ञात में भी नहीं पहुंचे नहीं। ये तो नए लोग है हाँ सर वो अभ्यास को अपनायेंगे वैराग्य को अपनाएंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फिर हर एक का स्तर अलग अलग योगाभ्यासी योगाभ्यासी करा भ्रांती नाही होती योगी कहणे भ्रांती हो सकतीय की अभि ने नये काय काय योगी बन गे अभि ए मारॉक्टर का बन अभिछी पाचवी क्लास मे पडला आहे अभि डॉक्टर थोडी बन गे भले टारगेट हा मुंबई डॉक्टर बनना है। पर अभि पाचवी कक्षा मे पड रोस्को अभी सीधा सीधा डॉक्टर ना कहे भ्रांती होगी डॉक्टर बनने का लक्ष्य है पर अभी वो छठी कक्षा का विद्यार्थी है तो इसको योगी न कहकर योगाभ्यासी कह, योगा कह देंगे तो अभ्यासी कहने में समस्या नहीं है, उससे ज्यादा भ्रांति नहीं होती अब नौवें की कैटेगरी क्या बनी अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग तो हरेक की गति दस दस किलोमीटर बढ़ाते जाओ पहला दस किलोमीटर में दूसरा बीस तीसरा तीस चौथा चालीस पांचवा पचास छठा साठ सातवां सत्तर आठवां अस्सी और नौवा नब्बे की स्पीड में चल रहा है ये सूत्र वाला अब, अब देखिये शब्द तत्र, तत्र। अधिमात्र उपायना तीव्र संवेगा नाम ना। आसन नया ना ये लास्ट वाला नो इसका उपाय भी अधिक है और संवेग भी तीव्र है वैराग्य भी ऊंचा अभ्यास भी ऊंचा ऐसे नौवें स्तर का जो हाई स्पीड चलने वाले लोग हैं उनको आसन न शीघ्र ही निकट ही समाधि और समाधि का फल मिलेगा वो जल्दी पहुंचेंगे तो जो जितनी गति से पहुंचेगा उसी हिसाब से चलेगा उतनी हिसाब से पहुंचेगा तो तीव्र संवेगा नाम आसन न पीछे भूमिका के साथ जोड़ेंगे अधिमात्र उपाय नाम तीव्र संवेगा नाम आसन न बहुत अधिक अभ्यास करते हैं वैराग्य भी बहुत ऊंचा है उनको जल्दी से समाधि मिलेगी वो समाधि मिलेगी भाषा में लिखा है समाधि लाभ समाधि समाधि फलम चाधि उनको जल्दी समाधि मिलेगी और जल्दी ही समाधि का फल मिलेगा फल है आनंद समाधि भी जल्दी और उसका आनंद भी जल्दी इस तरह से उनकी ये प्रगति रहेगी अब एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया क्या ये नब्बे की स्पीड हाईस्ट है क्या इससे और भी बढ़ सकती है बोले हाँ इससे और भी बढ़ सकती है नब्बे के बाद सौ वाला भी आ सकता है सौ के बाद एक 110 भी आ सकता है लेकिन उनकी कैटेगरी तो अब हाई स्पीड ही है तीव्र ही है वो वो स्लो वाले नहीं है जैसे 75 के बाद डिस्टिंक्शन कहते हैं अब 75 हो तो भी डिस्टिंक्शन 80 हो तो भी डिस्टिंक्शन 90% हो तो भी डिस्टिंक्शन तो डिस्टिंक्शन वाले तो रहेंगे ही रहेंगे उससे नीचे नहीं आएंगे उन्हीं में आपस में कैटेगरी बन जाएगी तो ऐसे ही डिस्टिंक्शन कैटेगरी वाले हैं ये अधिमात्र उपाय तीव्र संवेद बाईसवें सूत्र में कहते हैं अब इनकी भी तीन कैटेगरी करेंगे एक 90 वाले एक 100 वाले और एक 110 वाले उनमें आपस में भी कंपेरिजन हो जाएगा और उसमें भी और गति बढ़ेगी तो ये 90 वाले तो थे इक्कीसवें सूत्र में अब बाईसवें सूत्र में जो तीन आएंगे उनमें से एक तो वही है नब्बे वाला एक 100 वाला एक एक वाला पढ़िय बाईसवां सूत्र मृदु मध्य अधिमात्र तत्वी विशेष तो यहाँ तीन शब्द आ गए मृदु मध्य और अधिमात्र तो मृदु है नब्बे वाला मध्य सौ वाला अधिमात्र एक दस वाला तो यहां मृदु नब्बे वाला है और पिछले सूत्र में जो नब्बे वाला था उसका नाम क्या था पारे और पारे अब इस तीव्र संवेद से पहले मृदु और जोड़ दीजिए अब क्या बनेगा अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग ये है नब्बे बार अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग फिर मध्य वाला सौ वाला अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग ये सौ पर चल रहा है और अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेद ये एक पर कैटेगरी होगी नब्बे सौ और एक तो कहते हैं तत्व अपी विशेषा नब्बे वाला अस्सी से जल्दी पहुंचेगा तत्वी उससे भी जल्दी पहुंचेगा विशेषा नब्बे वाला अस्सी से जल्दी सौ वाला नब्बे से जल्दी और एक वाला सौ से जल्दी बस तीन भाग बता दिए कि जितनी स्पीड बढ़ाओ उतना जल्दी पहुंचेंगे इसलिए गाड़ी का इंजन मजबूत रखो पेट्रोल डीजल फर्स्ट क्लास फिलअप रखो ऐसा ना होते मे कमी पड जाए, पूरा टंकी फुल रखो और फिर लगाओ जोर से एक्सिलेटर और फटाफट पच जाऊ आपण सी स्वामी मेरी <laughs> <laughs> भाई सही सी बीड धीरे धीरे बढ री ठीक है पहिले तीस चारिस की ती अचास साठ पे आई फिर सत्तर पे आई अभि साठ सत्तर की चल रही है। लगना तक पहुंचेगा ठीक हो हमें भी कराएंगे तो, तो थ्योरिकल हो गया वैसे पार्ट तो यहाँ थ्योरिटिकल ही था चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करा देंगे आखिर में थोड़ा पार्ट पढ़ लें फिर प्रैक्टिकल भी करा देंगे तो ये बात हो गई कि आपस में यदि और गति बढ़ाएंगे तो और जल्दी जल्दी पहुंचेंगे भाष्य पढ़ेंगे मृदु तीव्रीव्र मध्य तीव्रीव्रधिमात्र तीव्रपी विशेष ये हमने बना के देख लिया मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र मृदु तीव्र नब्बे वाला मध्य तीव्र सौ वाला और अधिमात्र तीव्र एक वाला तत्पि विशेष पिछले वाले से ये आगे वाला जल्दी पहुंचेगा ठीक हो गया चलिए तद विशेषात विशेषात मृदु तीव्र संवेगस्य मृदु तीव्र संवेग आसन्ना तो तद विशेषात जो इससे पीछे वाला है अस्सी वाला तद विशेष हुआ अस्सी अस्सी वाले से मृदु तीव्र संवेग ये मृदु तीव्र संवेग था नब्बे वाला तो यहाँ कह रहे हैं अस्सी वाले से नब्बे वाला आसन्न जल्दी पहुंचेगा फिर कहते ततो, ततो आसन्यतरह। आसन्यतरह। अब तत्ो मध्यव्र संवेग्रे ने सौ वाला मध्य तीव्र संवेगा ने जलदी पचेगा आसन तरप तरप प्रत्यय तर... कम्पेरेटिव्ह कम्पेरेटिव्ह टर्म फिर कहते तस्माद अधिमा संवेग अधिमात्र उपाय से आसन्न तम समाधि लाभ समाधि फलम छाधि अभी अंतिम है एक सौ वाला तो उस 100 वाले से भी अधिक तीव्र संवेग है और तीव्र उपाय है इसका अभ्यास भी तीव्र है इसको और जल्दी सबसे जल्दी समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल मिलेगा तो ये कैटेगरीज बना दी योगा की, योगाभ्यासिओको थोडा उत्साह मिळेगा स्पीड बढाओर जलदी पचो की बाईस मी स्पीड बढाने आपण सहयोग चो आहते राजा ऐक नाही आता बाहेर ठीक एक पूजाने कल बैठक समाज मे एक मार एक विषय परत एक मास कालता मदादाबाद मी समाज था। है हमे यु होईाब वैराग्य होत मन तयार होले जाते फिर धीर धीरे खेळन हैे रिकॉर्डेड हैन एक महास एक, एक मास देना हम लोगों दूंगा तो जिन जिन लोगों का नंबर अभी पाच वर्ष में आता बीस सर्व मे आयगाव आहे एक सप्ताह इन मे सप्ताह इतके सप्ताह काप्ताह नाही आहे ना मे तीन दिन चार दिन मुश्किल चे मी थोडा थोडा सबको देता राहता मेरे पास डेड सो स्टेशन वेटिंग लिस्ट मे रखे अब बताइए कहाँ कहाँ जाऊँ मैं किस किस को दूंगा है आपके क्षमता और समय भी होना चाहिए आप उतना लाभ ले पाए अब मैंने तीन दिन में चार दिन में आपको इतना पाठ पढ़ा दिया इसका आप अभ्यास करें तो आपको तीन मास के लिए समय पर्याप्त है तीन मास में इसकी योग्यता बनाए तैयारी करें आवृत्ति करे उसको आचरण में उतारे वैसे तो छह महीना बहुत है इसके लिए फिर भी मैं तीन महीने बाद आ जाऊंगा जल्दी आपको दे दूंगा समय पर मेरे पास संख्या बहुत है लोगों की सभी लोक चांत भारत में मेफ एकही पूना नगर नहीं है डेढ सो पूना नगर ये आसान है। समझ में आता है। ये ये। तो सभी थोड़ा चहको देना पडता सुविधा हा ठीक आहे ना ये बन रहाको मी जायगी इसो लिजे आगे चलते हैं। किम किम एव स्मानतमावती अथ अशा लाभे अन्य कशिद उपाय उपाय न स्पीड कौन सी थी अब तक? त उपाय अतिमा संवे तो किलोमीटर में कितनी मार्क बनाई थी 110 तो एक जिज्ञासु व्यक्ति को इससे भी संतोष नहीं हुआ वो बोला क्या इससे और बढ़ सकती है 120 भी हो सकती है क्या ये नया प्रश्न है किम एक तस्माद एव आसन्नतम समाधि भवती क्या इसी 110 से ही सबसे जल्दी समाधि लगती है अथवा अस लाभे भवती अन्योपी कश्चिद उपायों अथवा समाधी की प्राप्ती भी उपाय है, कुछ और इंजन नया फिट कर दें तो 120 हो जाए, कोई और नई चीज जोड दे गती बढ जाय की ॲसा न अथवा नाही आहे अभि प्रश्न आयो सिद्धांतीने उत्तर द्या सूत्रकार पतंजली महाराजने की एक उपाय और भी। एक जेट इंजन और लगाओ स्पीड और बढ जायगी फिर आप एक सो बीस की स्पीड परिथर किलोमीटर दस किलोमीटर बढ सकतीये सूत्र तेईस बोलिए ईश्वर प्रणिधाना वाईश्वर संस्कृत भाषा में ये जो वा शब्द है इसके कई अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है विकल्प ऑप्शन ऐसे कर लो अथवा ऐसे कर ये अथवा में जो वाह बोलते हैं ना ये इसी विकल्प अर्थ में अथ वैसा कर लो और कहीं वा का अर्थ समुच्च है इन एडिशन इसको और एड करो इतना तो करो ही प्लस, प्लस ये और जोड़ो तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी अब यहां वाह शब्द समुच्चे अर्थ में विकल्प में नहीं टर्बोजेट लगाओ हाँ <laughs> इंजन को टर्बोजेट लगाओ और देखो स्पीड और बढ़ जाएगी तो कहते हैं पिछले उपाय तो करने ही करने हैं अभ्यास और वैरागे तो तीव्र रखना ही रखना है साथ में ईश्वर परिधान को और जोड़ दो तो दस किलोमीटर गति और बढ़ जाएगी फिर आप एक सौ बीस की स्पीड में चलेंगे और इससे और जल्दी पहुंचेंगे ये सूत्रकार्थ हुआ और ईश्वर प्रणिधान को भी साथ जोड़ देने से समाधि और शीघ्र होगी भाष्य प्रणिधाना भक्ति विशेषाथ आवर्तित ईश्वर ईश्वर तम अनुग्रहणा अनुग्रहण अभिध्यान मात्रेण अभिध्यान मात्र अंक्ति में कहा प्रणिधाना प्रणिधान समर्पण जो समर्पण की बात बताई थी ईश्वर समर्पण करो ईश्वर समर्पण करने से अर्थात उसको खोलते हैं प्रणिधान क्या है भक्ति विशेषा भक्ति विशेष करने से भक्ति को समझना है इस भक्ति में बहुत घोटाला है लोग मंदिर जाते हैं आरती घुमाते हैं और कुछ दो रूपया पांच रूपया डालते हैं घंटी बजाते हैं और कुछ मिठाई खिलाते हैं प्रसाद हुए और हो गई भक्ति इसका नाम भक्ति नहीं है ये भक्ति का बिगड़ा हुआ रूप है संस्कृत भाषा में एक भज धातु है भज भज सेवायाम इसका अर्थ है सेवा करना इस भज धातु से भक्ति शब्द है, तो भक्ति का अर्थ है सेवा करना आपने सुना है देशभक्ति भारत का नक्शा लेके उसकी आरती उतारो ये देशभक्ति है क्या तो भक्ति का अर्थ आरती उतारना थोड़ी है देशभक्ति का अर्थ है देश की सेवा करो देश की सेवा करो देश की रक्षा करो जो देश को चाहिए वो दो ये है देशभक्ति देश के मनुष्यों की हित की कामना करो और हित के लिए हितकारी कार्य करो यह है देशभक्ति ऐसे ही गुरु भक्ति गुरू जी की सेवा करो पितृभक्ति पिताजी की सेवा करो मातृक्ति माता माताजी की सेवा करो तो भक्ति का अर्थ है सेवा करना न कि आरती उतारना माता जी करती उता उतारो परत खिलाव दवा मत दिला माता जी मे आप भक्ती करति कोवि भक्ती नाही है भक्ती का अर्थ है सेवा अब येत ईश्वर भक्ती भक्ती विशेष आर्थ ईश्वर की भक्ती विशेष करनी है। तो मतलब हुआ ईश्वर की सेवा करो अशी कॅसे करेगे हात पाव दबायगे हाथ पांव तो है नहीं दबाएंगे क्या माता पिता की सेवा तो ऐसे करते हैं हाथ पांव दबाते तो उनकी सेवा हो जाती है उनको भूख लगती है खाना खिला देते हैं रोगी हो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं दवाई दिलाते हैं ले जाते हैं ले आते हैं कार में बिठा के आराम से सुविधा से ये तो है माता पिता की सेवा उनकी भक्ति पर ईश्वर का तो शरीर ही नहीं तो उसका हाथ पांव कैसे दबाएंगे उसको भूख लगती नहीं खाना कैसे खिलाएंगे वो रोगी होता नहीं दवा क्यों क्यों दिलाएंगे ईश्वर को तो ईश्वर की भक्ति कैसे करें उसकी सेवा कैसे करें तो सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में आपने पढ़ा होगा अर्थात उसी की भक्ति विशेष अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें वासी जी ने कितना अच्छा खोल लिया भक्ति का उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहे तो ईश्वर भक्ति का अर्थ है ईश्वराज्याल ईश्वराज्या कहां पर है वेद, वेद में वेद पढ़ो और जैसा ईश्वर ने कहा है वैसा काम करो ये ईश्वर भक्ति है ईश्वर की आज्ञा का पालन ये उसकी सेवा है तो जो व्यक्ति योगाभ्यासी ईश्वर परिधान करता है वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है वो ईश्वर की भक्ति विशेष कर रहा है ईश्वर आज्ञा का पूरी श्रद्धा से पालन करता है जैसा वेद में लिखा है वैसा ही आचरण करता है वो है भक्ति तो ऐसे जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे ईश्वर की आज्ञा क्या है सच बोलो झूठ मत बोलो चोरी मत करो दूसरे की सहायता करो गरीब की मदद करो रोगियों की सहायता करो प्राणियों की रक्षा करो ये वेद में ईश्वर का संदेश है तो इसका पालन करना सबसे न्यायपूर्ण व्यवहार करो किसी पर अन्याय मत करो इस तरह का व्यवहार ईश्वर भक्ति तो जो पूरी श्रद्वा से ऐसे भक्ति करेगा पूरा यम नियम का पालन करेगा सुबह शाम बैठ के ध्यान करो ईश्वर कहता है ओम प्रतिष्ठा यजुर्वेद में लिखा है ओम प्रतिष्ठा ओम में बैठ के स्थित हो जाओ ध्यान लगाओ ओम में स्थित हो जाओ परमात्मा का ध्यान करो ओम शब्द से तो यह ईश्वर की भक्ति है उसका ध्यान करो ईश्वर का आदेश है उसकी आज्ञा है इस तरह से ध्यान भी करना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना यहम पूर्वक ये है ईश्वर भक्ति ऐसी भक्ति करने से क्या होगा अगर गुरुजी जी की हमने भक्ति करी उनकी सेवा की उनकी आज्ञा का पालन किया तो गुरु जी नाराज होंगे या खुश होंगे खुश हो जाएंगे माता पिता की सेवा करो माता पिता खुश हो जाएंगे गुरु की सेवा करो गुरु खुश हो जाएंगे देश की सेवा करो देश के लोग खुश हो जाएंगे और ईश्वर की सेवा करो ईश्वर भी खुश हो जाएगा तो आवर्तित अगला शब्द है आवर्तित प्रसन्न हुआ हुआ ईश्वर उसकी भक्ति करेंगे तो ईश्वर भी प्रसन्न हो जाएगा और पौराणिक कथाओे आपल्या सुनाये की भगवान प्रसन्न हो गेको आशीर्वाद दिंकर जी प्रसन्न हो गे नारे हो करत अच्छा प्रश्न क्या पहिले प्रसन्न नाही थे हाँ? जो अब भक्ती करण्यास हुए बहुत अच्छा प्रश्न हैस का उत्तर है मनुष्य लोग जो प्रसन्न होते उसका स्वरूप थोडा अलग है और ईश्वर जो प्रसन्न होते हैं उसका स्वरूप थोड़ा अलग है क्या अंतर है, जब हम किसी मनुष्य की सेवा करते हैं उसके आनंद में वृद्धि होती है उसकी खुशी बढ़ जाती है उसको प्रसन्नता होती है उत्साह मिलता है आनंद आता है वाह भाई वा, आपने बहुत अच्छी सेवा की खुश रहो आशीर्वाद भगवान आपको शक्ति दे विद्या दे बल दे बुद्धि दे आनंद दे सामर्थ्य दे ऐसे वो आशीर्वाद देते अच्छी अच्छी बात कहते तो जब मनुष्य की भक्ति सेवा करते हैं उसकी आज्ञा पालन करते हैं तो उसके सुख में वृद्धि होती है सुख बढ़ता है पर जब ईश्वर की सेवा करते हैं ईश्वर आज्ञा पालन करते हैं तो ईश्वर का सुख बढ़ता नहीं है उतना ही रहता है वो पहले से ही आनंदित था हमारी सेवा करने से उसका आनंद बढ़ेगा नहीं फिर क्यों कहा कि ईश्वर प्रसन्न हो गया उसका अर्थ है कि वो हमको अच्छा व्यक्ति मानेगा उसकी प्रसन्नता का अर्थ है हमसे हमारे अनुकूल हो जाना अगर गुरुजी आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए तो गुरुजी आपके अनुकूल होंगे या नहीं होंगे बस यह है प्रसन्नता अब इस प्रसन्नता के दो पार्ट हो गए एक तो आनंद में वृद्धि होना एक उसके अनुकूल व्यवहार करना ये दोनों को मिलाकर के प्रसन्नता है तो ईश्वर में दो में से एक पार्ट लागू होता है दूसरा नहीं आनंद में कोई वृद्धि नहीं होगी ईश्वर के वो तो पहले से आनंदित है सर्वगुण संपन्न है सेन तृप्त न कुतश्चन उसमें कोई कमी नहीं है पूरी तरह से आनंद से पहले से तृप्त है तो ये पाठ तो ईश्वर में नहीं बढ़ेगा पर यह जरूर होगा आपके अनुकूल हो जाएगा ईश्वर जैसे एक विद्यार्थी ने गुरु जी की अच्छी सेवा की तो गुरु उसके अनुकूल हो गए अब विद्यार्थी ने कहा गुरु मुझे थोड़ा पाठ पढ़ा दो अब पढ़ाएंगे कि नहीं क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई आपने हमारी सेवा की है तो हम भी तुमसे खुश हैं चलो तुम्हें क्या चाहिए हम भी देंगे बच्चे ने माता की सेवा की माता खुश अब माता बच्चे के अनुकूल हो जाएंगे बच्चा कहेगा मुझे मिठाई खिलाओना तो मिठाई खिलाएंगे अच्छा मुझे बढ़िया खिलौना ला दो ना तो उसको बढ़िया खिलौना भी दिलाएंगी तो प्रसन्नता का दूसरा भाग है उसके अनुकूल हो जाना तो ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाएगा ये आवर्तिता शब्दकार थे तो जब हम ईश्वर आज्ञा पालन करेंगे वो हमारे अनुकूल हो जाएगा और हम कहेंगे हे ईश्वर हमारे सब कष्ट क्लेश दूर कर दीजिए हमारी अविद्या दूर कर दीजिए रागवेश काम क्रोध लोग सब दोषों को दूर कर दीजिए विश्वानी आनी दूरितानी तो ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाएगा और हमारे दोषों को दूर कर देगा यद भद्रम तन आसुआ और जो अच्छे अच्छे कल्याणकारी गुणकर्ण स्वभाव है वो हमें प्राप्त करा दीजिए वो ईश्वर प्राप्त करा देगा तो बुद्धि को बढ़ा देगा आनंद को बढ़ा देगा ज्ञान को बढ़ा देगा बल को बढ़ा देगा सब कुछ दे, दे देगा क्या नहीं देगा सब देगा इस प्रकार से ईश्वर हमारे अनुकूल हुआ हुआ ईश्वर ये ईश्वर तम अनुग्रहणा अभी ध्यान मात्रे अभी, अभी ध्यान का अर्थ है संकल्प ये संकल्प करेगा ईश्वर योगी नहीं ईश्वर संकल्प करेगा अच्छा इस भगत ने पूरी भक्ति कर ली पूरी बात मानी मेरी जो बात मैंने कही सारी मानी इसने सब पालन किया चलो हम इससे खुश है बोलो बेटा क्या चाहिए कि बस हमको आनंद चाहिए समाधि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए परिवार नहीं चाहिए संपत्ति नहीं चाहिए मोटर मकान गाड़ी कुछ नहीं चाहिए हमको आनंद चाहिए आपका आनंद चाहिए और मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो जब योगाभ्यासी को ये चीज चाहिए तो ईश्वर उसके बारे में संकल्प करेगा अच्छा चलो ठीक है अब तुमको ये देंगे ईश्वर ये संकल्प करेंगे अब हम तुमको आनंद देंगे अब हम तुमको ज्ञान देंगे अब हम तुमको बल देंगे इस प्रकार से संकल्प मात्र से ईश्वर तम अनुग्रहण वो उसको अनुग्रहित कर देता है उस पर कृपा कर देता है और जो चीज चाहिए सारी दे देता है देखो समाधि का फल मिल गया समाधि भी लगवा दी आनंद भी दे दिया ज्ञान बल न्याय दया सब गुण दे दिया ईश्वर ने तो इस ईश्वर प्रणिधान से गति और बढ़ जाएगी और ये सारा फल उसको मिल जाएगा तद अभिध्यान अभिध्यान मात्रादी मात्राद योगिना आसन्न तम समी लाभ समाधि फलम चलती तो तद अभिध्यान तस्वीर अभिध्यान ईश्वर ईश्वर के संकल्प मात्र से उसको तो बस संकल्प ही करना और शक्ति की तो कमी नहीं बस संकल्प किया कि हाँ ये आदमी ठीक है परफेक्ट है इसको दे और बस संकल्प करते ही दे देगा फटाफट तो उसके संकल्प मात्र से ही योगी की आसन्नतमा सबसे शीघ्र बहुत जल्दी समाधि लाभ समाधि की प्राप्ति होती है समाधि फलमच बहुत ही और समाधि का फल आनंद उसको मिल जाता है ज्ञान बल आनंद सब कुछ ये समाधि का फल है इस सूत्र में बताया ईश्वर प्रणिधान को साथ में जोड़ देने से पिछले उपाय अभ्यास वैराग्य प्लस ईश्वर प्रणिधान ऐसा करने से और जल्दी व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा तक पाठ को अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे चलिए आसन लगाइए कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद जिस ईश्वर की बात हम कर रहे थे उस ईश्वर का चिंतन करेंगे उसका ध्यान करेंगे विचार करेंगे मन में संकल्प करेंगे कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे और कोई विचार मन में नहीं लाएंगे कोई सांसारिक वस्तु का चिंतन कोई चेतन प्राणी मनुष्यदि का चिंतन मन में नहीं लाएंगे अन्य संसारिक विचारों को रोकने के लिए यह उपाय है कि मन में ऐसा सोचें चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है बार बार सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है पुण्य आकाश है अलीस्थान आकाश अर्थात खाली स्थान ेरा और आकाश यो चीजे आपली स्थान में एक ईश्वर सब जग उपस्थित है विद्यमान है हैश्वर का जो सही स्वरूप है वेदों के अनुसार उस को अब अपने मन में लाएंगे मन में उसका चिंतरेंगे छह वाक्य मेरे पीछे दोहराइये ईश्वर एक है ईश्वर एक है ईश्वर सर्व है ईश्वर सर्वव्यापक है ईश्वर निराकार है ईश्वर निराकार है ईश्वर चेतन है ईश्वर चेतन है ईश्वर ईश्वर न्यायकारी है ईश्वर न्याय आनंद स्वरूप है ईश्वर आनंद स्वरूप है इस प्रकार से ये छह वाक्यों में हमने ईश्वर का सच्चा स्वरूप अपने मन में उपस्थित किया यह ईश्वर का सही स्वरूप है वेदों के अनुसार ऋषियों के अनुसार यही उन सब ने बताया तो इसी सच्चे स्वरूप को अपने मन में रखते हुए एक छोटे से मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे मंत्र है ओम न्यायकारी इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूं आप कृपया सुने और बाद में दोहराएं। न्याय जसका अर्थ बोलेंगे हे ईश्वर आप, आप न्यायकरी न्याय है हमें भी, हमें भी, न्याय हमे भी न्यायकरी बनाये न्यायकारी बनाये ओ न्याय का आप, आप न्यायकारीी हैं हमें भी न्यायकारी बनाये न्याय बी कसी आर कभ अन्याय नाही करते हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करते हम भी कभी कसी आम्ही कमी आन्याय न करें न्यायकारी, ओ, ओ, न्यायकारी हे ईश्वर ईश्वर आप, आप न्यायकारी, हैं। न्यायकारी है न्याय है हमे न्याय कारी न्याय कारी हम एक छोटे से मंत्र से ईश्वर का ध्यान किया ऐसे ही अनेक छोटे छोटे मंत्रों से हम बदल बदल ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं जैसे यह है एक मंत्र था ओम न्यायकारी ऐसे ही और भी बहुत से मंत्र हैं ओम आनंदह, ओम दयालु ओम सर्वरक्षक आदि आदि अनेक मंत्र हो सकते है ज्या होत्र बोलते हुए काफी सम हो गया, और थोड़ा मंत्र बदलना चि ॲसा लगे इच्छा हो बदलण्या दुसरा मंत्रि बदल सकते है अम थोडासा दुसरे मंत्रे अभ्यास करेगे दूसरा मंत्र हैम आनंद इस मंत्रो भी मे ॲसेही लंबे स्वरे गाकर बोलता हा कृपया सुने दो ओम दोराय ओ आंद हे हेश्वर हे स्वरूप है आनंद स्वरूप है हमे भी, भी। आनंद दिनंदीजे ओ आनंद दीजे तो इस तरह से सीधी साधी भाषा में मंत्रो की सहायता से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और हैर तो बिना मंत्र बोले भी आर्य समाज के पहले और दूसरे नियम के अनुसार उसका आश्रय लेकर हम सीधी साधी भाषा में प्रोज लँग्वेज मे ईश्वर का ध्यान कर सकते है किसी भी एक गुण को लेकर जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर सत्य अर्थात है चित अर्थात चेतन है फिर चेतन कैसे है वो सर्वज्ञ है फिर सर्वज्ञ का क्या अर्थ है फिर उसकी विस्तृत व्याख्या अपने मन में दोहराते रहे अथवा बोल के भी कर सकते हैं नए योगाभ्यासियों को बोल बोलकर अभ्यास करना चाहिए इससे थोड़ा मन टिकता है और जो पुराने अभ्यासी हैं दो चार वर्ष कर चुके हैं वो अपने मन में भी कर सकते हैं नए लोगों को बोलकर करने में आसानी होती है इस प्रकार से बोल कर भी कर सकते हैं मन में भी कर सकते हैं तो क्रोज लैंग्वेज में भी ध्यान कर सकते हैं और पोएट्री लैंग्वेज जैसे कि ये मंत्र पाठ है इस तरह से भी कर सकते हैं जैसी इच्छा रूचि हो वैसा करें कम से कम 15-20 मिनट ध्यान ईश्वर का सुबह करें हर रोज ऐसे ही कम से कम 15-20 मिनट शाम को करें भोजन खाने से पहले तरह ध्यान करें आपको धीरे धीरे लाभ होगा विशेष लाभ होगा ईश्वर में रूचि बढ़ेगी मन में शांति आएगी मन शुद्ध बनेगा हम अच्छे विचार करेंगे अच्छी भाषा बोलेंगे व्यवहार में आचरण में सुधार होगा और इस प्रकार से धीरे धीरे ईश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे अंत में समाधि तक भी पहुंचेंगे ये वेदों के अनुसार ऋषियों के अनुसार महर्षि पतंजलि जी ने शुद्ध ध्यान की पद्धति बतलाई तो इसका अभ्यास करें प्रतिदिन करें मकबंध रखते हुए ही एक बार लंबे स्वर से ओ उनका उच्चारण करेंगे ओ रगड़िए आपस में चार पांच बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइये थोड़ा पलकों को सहलाइए इससे थोड़ा विश्राम मिलेगा और अब हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिये हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखे खोलेंगे धीरे पलके झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं इतना ही प्रयोजन है आंखों में चुभे नहीं लाइट इसलिए धीरे धीरे खोलते आज जोड़ेंगे और बोलेंगे सर्वेभ्यो नम सर्वे सबको सादर नमस्ते जी बोलियो सबको सादर नमस्ते जी आपस मे एक दुसरे को नमस्ते करते